श्री व्यालिं बना है न जन्मस्थेम भंगा दिलीले विन विविधूतव्रातरक्षक दीक्षे श्रुतिशिशिदीपते ब्रह्मणि स्त्री निवासे मम परस् भक्तिरूपा प्रहलाद नारद पुंडरी व्यांबरीशुकशनकालजुन वशिष्ठ भागवतान मरम भागवता कल्य भुभ्यव पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम सीता मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता गुरुपरम भक्त भक्ति भक्तभक्ति भगवचतुर्नाम बपुे किल के पदवंदन किए नाश नारायण नमस्कृत देवीम नरोम देवी सरस्वती जयम Ram yeah. Jai धाम की जय, श्री वेंकटाचल पर्वत की जय, श्री पद्मावती माता की जय, श्री महालक्ष्मी माता की श्री श्री निवास वेंकटेश भगवान की जय, श्री तिरुपति बालाजी गोमंगल चतुर्मास व्रत महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय समस्त वेंकटाचल निवासि की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता हर हर ंख्या कल्प तरू भक्त वत्सल विहारी श्री श्रीनिवास प्रभु की महति कृपा करुणा से श्री तिरुमला धाम में करुणा वरुणालय श्री वेंकटेश प्रभु की चरण सन्निधि में इस दिव्य आस्था मंडप में श्री श्रीनिवास भगवान की सन्निधि में एवं परम सिद्ध संत श्री हाथी बाबा की भावमयी उपस्थिति में प्राचीन अरवाचीन सभी गुप्त प्रकट महान ऋषियों की संतों की महत्पुरुषों की भावमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विष्णु पुराण एवं श्री वेंकटाचल महात्मा के श्रवण के रूप में प्राप्त हो रहा है महाराज जी के मन में यह भाव जगना परम पूज्य परम भागवत गोऋषि स्वामी श्री दत्तशरणानंद जी महाराज पत्मेणा महाराज जी के भीतर यह भाव जागृत होना कि कलिकाल में स्वयं रघुनाथ जी ही वेंकटेश प्रभु के रूप में विराजमान हैं और राम जी के दरबार में सबको न्याय मिलता है इस कराल कलिकाल में गाय के साथ अन्याय हो रहा है तो क्यों ना राजा प्रजा दोनों गाय के प्रति अन्याय कर रही है तो हम न्यायकर्ता में श्री राम जी से श्रेष्ठ कौन होगा ऐसे श्री राम रूप वेंकटेश प्रभु श्री राम जी ही वेंकटेश प्रभु हैं उनके दरबार में क्यों ना ये प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु गाय के साथ न्याय कीजिए हमको ये कहने का साहस तो नहीं है कि गोवध का विनाश कर दीजिए लेकिन ये प्रार्थना जरूर है वेंकटेश प्रभु ऐसा दिव्य पवित्र वातावरण उपस्थित कर दीजिए कि जो मूढ़ अज्ञानी हतभाग्य गोवंश के संघार के इस भयंकर पाप में लगे हैं उनके हृदय में भी गोभक्ति के संस्कार आ जाएं, वे भी गोपालक बन जाएं, वो भी गो सेवक बन जाएं, भगवान सर्वांतरयामी हैं वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। इतने संतों की उपस्थिति के साथ नित्य सवा सवालक्ष्य तुलसी से भगवान शालिग्राम का अर्चन भगवान नर्मदेश्वर का सविधि महाभिषेक बिल्व पत्रार्चन नित्य प्रति आर्ष ग्रंथों का प्रवचन ये निश्चित अपने दिव्य प्रभाव से समग्र भारतवर्ष में गोवंश संरक्षण संवर्धन के पवित्र वातावरण का निर्माण करेगा और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जहां एक पलक आना बड़ा मुश्किल है जहां के ठाकुर जी का दर्शन भी दुर्लभ है हमारे यहाँ वृंदावन में कहते हैं श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ पर हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन दुर्लभ नहीं बहुत है बहुत सुलभ है बहुत सुलभ है महाराज हमारे राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कोई लाइन नहीं है कोई टिकट नहीं है हाँ राग भोग की सेवा है समाज में जो पद गाए जाते हैं उसके अनुसार भगवान के पर्दा आता है राधा जी इसलिए बीच बीच में पर्दा आता है किंतु ठाकुर जी अपने मंगलमयी मधुराती मधुर कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाली छवि से अपने भक्तों के चित्त वित्त की चोरी करते रहते हैं किंतु इतनी दूर यहाँ आना बड़ा दुर्लभ है और यहाँ आने के बाद भी दर्शन भी दुर्लभ है लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए महर्षि अगस्त जी महाराज ने और भी अनेक ऋषियों ने सैकड़ों हजारों वर्ष तक केवल वायु का आहार करके तप किया तब वेंकटाचल पर भगवान श्रीनिवास का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ हम लोगों ने कितने दिन की तपस्या की बताओ भाई दस पाँच दिन भी भूखे रहे प्यासे रहे यहाँ तो पंक्ति में चलने वाले लोगों को भी बीच बीच में खाने पीने की व्यवस्था है बैठने की जगह है किंतु कलिकाल है भगवान ने अपनी दया करुणा के भंडार खोल दिए हैं जितने विलंब से जिसको दर्शन होगा उतना ज्यादा पुण्य उसको मिल जाएगा क्योंकि उसका उसकी वह प्रतीक्षा उसके दर्शन की स्वरा दर्शन की व्याकुलता वो ठाकुर जी के दरबार में तपस्या के रजिस्टर में लिख दी जाएगी भगवान दयालु है ना और युगं से कमलैन कलयुग बहुत कृपा करेगी तो इतनी भी इतना भी कष्ट कोई करेगा ना तो ठाकुर जी इसको भी तपस्या मान लेंगे तो यहां आना दुर्लभ है फिर यहां दर्शन दुर्लभ है फिर इस मंडप में बैठकर कथा सुनना तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है पूज्य पथमेड़ा महाराज जी कह रहे थे कि शायद ये जब से भवन बना उससे पहला कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा कि यहां पुराण की कथा विष्णु पुराण की कथा हो रही है जल्दी सुलभ नहीं होता ये खान और इस ऐतिहासिक चातुर्मास महोत्सव के इस विष्णु पुराण के कथा के जो मनोरथी हैं जिन्हें इस आयोजन में श्री वेंकटेश भगवान ने श्री महाराज जी ने गो माता ने कृपा करके निमित्त बनाया है वो भी अपने पूरे परिवार के सहित अत्यंत अत्यंत भाग्यशाली निश्चित ही उनके पूर्वज अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं और उन सबको भगवान श्रीनिवास अपने चरणों की सन्निधि प्रदान करेंगे गोलोकवासी स्वर्गीय श्री तारा जी स्वर्गीय श्रीमती राधा देवी एवं स्वर्गीय श्री बलवंत जी श्री ताराजी सुपुत्र श्री तादलाजी राजपुरोहित कर्तानी परिवार श्री ताराजी गुप्त रेवतड़ा ये सब निश्चित भाग्यशाली हैं स्वर्गीय लिखने की तो परंपरा है लेकिन हमको ऐसा विश्वास है जैसा कि महात्म है इस स्थान का उनके निमित्त इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो अब वे स्वर्गीय नहीं निश्चित ही वैकुंठ वासी होंगे वैकुंठ में भगवान के चरणों में उनको स्थान मिलेगा और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीनिवास प्रभु इन भाग्यशाली जीवों को आप अपने चरण कमलों की सन्निधि प्रदान करें श्री वृंदावन बिहारी लाल हम सोच रहे थे कि कुछ संस्कृत नाम लेकर के वेंकटाचल महात्म को आगे बढ़ जाएं, लेकिन क्या करें हमारी आदत खराब है फिर हमने मूल पोथी निकाल के सामने रख ली क्योंकि श्लोक इतने प्यारे हैं कि उनके उनका उच्चारण करने का लोग हम छोड़ नहीं पाते तो फिर भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अंश व्यास समास क्रम से हम स्मरण करने जा रहे हैं बोलो श्री वेंकटेश भगवान की जय जय श्री राधे स्वामी तीर्थ का महात्म्य आप लोगों ने सुना वेंकटाचल का महात्म्य भगवान श्रीनिवास कैसे प्रकट हुए किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रकट हुए वेदवती भगवती पद्मावती के रूप में प्रकट वही और कैसे श्री राम जी ने श्रीनिवास रूप में प्रकट होकर वेदवती रूपा पद्मावती से विवाह किया ये सब कथा आप लोग सुन चुके हैं और कैसे ये महाती आज दास को भी स्नान का अवसर मिला बारह भगवान का दर्शन और इस स्वामी पुष्करणी महातीर्थ में स्नान ब्राह्मण भगवान की विभूति है दो पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है और चार पैर वाले जीवों में पशुओं में चतुष्पादा गाय भगवान की विभूति है साक्षात भगवत रूपा है इसलिए मानवाकार में दिखने पर भी दो हाथ पैर वाले ब्राह्मण को भगवत भाव से वंदन करना चाहिए ब्राह्मण अपने स्वधर्म में परिनिश्चित हो ये तो बहुत अच्छी बात है मान लो दुर्भाग्य से कोई ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों में परिनिश्चित नहीं है तो भी उस ब्राह्मण की निंदा या उसका तिरस्कार या उसका अपमान हम न करें बहुत ध्यान से सुने जन्म तप और श्रुत ये तीन ब्राह्मण के लक्षण है कितने लक्षण है तीन जन्म जन्म का अर्थ है ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जाता ब्राह्मण स्यान संशया ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न संतान ये हुआ जन्म दूसरा लक्षण है तप तपस्या तप का अर्थ क्या है सबका अर्थ है शास्त्र नियंत्रित पदार्थ का उपभोग जो देखने योग्य हो उसी को हम देखें जो सुनने योग्य है उसी को हम सुने जो बोलने योग्य है वही बोलें, जो करने योग्य है वही हम करें जहां जाने योग्य है वही हम जाएं, इस प्रकार से धर्म नियंत्रित जीवन खपही है जो स्वेच्छाचार परायण है जिसके जीवन में शास्त्र का नियंत्रण नहीं है सदाचार संपन्न नहीं है वो भोगी है वो पामर है शास्त्र नियंत्रित जीवन जीने वाला व्यक्ति कपोधन है धर्म के आचरण में इंद्रियों के निग्रह में अनेक जन्मों के मलिन संस्कारों के कारण जीव को कष्ट होता है भोगों के त्याग में कष्ट होता है भोगों को भोगने में उसे क्षणिक सुख की अनुभूति होती पर उनके त्याग में उसे चीड़ा होती कष्ट होता है तो भोगों के त्याग में जो कष्ट होता है उसी का नाम है तप आप भोर में चार बजे उठके स्वामी पुष्कर्णी में नहाओ बढ़िया हवा चलती सीधी सीधी ठंडी ठंडी अब ठंडी ठंडी हवा में पैदल आओ और स्नान करके फिर पैदल पैदल जाओ तो थोड़ा कष्ट तो होगा लेकिन इस कष्ट का ही नाम है तप और आलसी लोग सोने वाले लोग वो सबसे पहले यही बोलते हैं क्या करें आज तो पूरी रात नींद नहीं आई। छह बजे जगाने पर जगेंगे छह बजे सात बजे कहेंगे क्या करें आज तो पूरी रात नींद ही नहीं आई चलो ठीक है आज धोखे से हो गया कल परसों फिर देखा क्या करें महाराज आज तो बिल्कुल नींद तो ही नहीं आई बात है तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई तो चार बजे नींद कैसे आ गई भाई हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं यदि ईमानदारी से मानव जन्म को सफल करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कर लो इस तीर्थ में आकर जिस दिन सूर्योदय तक सो गए उस दिन हम केवल जल पीकर रहेंगे कुछ भी खाएंगे नहीं ये निश्चय कर लो थोड़े दिन में अपने आप चार बजे नींद खुलने लग जाएगी कई बार ऐसा होता है कि हम यात्रा में पहुंचे और पहुंचे पूरी रात चलकर चार बजे पहुंचे अब शरीर तो कहता है कि एकदम चूर चूर हो रहा सो जाओ लेकिन विवेक कहता है नहीं चार बजे सोने का नहीं है थोड़ा और कष्ट सहो स्नान कर लो संध्या कर लो जब कर लो हवन कर लो नहीं अभी सो गए तो स्वाभाविक सूर्योदय तक सो जाना पड़ेगा सूर्योदय तक सोना यह बहुत दुख की बात है इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है इसी को तब कहते हैं और तीसरा लक्षण है श्रुत श्रुत माने गुरु परंपरा से शास्त्रों का श्रवण शास्त्र ज्ञान ये तीनों जिसमें होते हैं उस ब्राह्मण को ऋषि कहा जाता है जन्म तप और श्रुत किंतु किसी ब्राह्मण का जन्म तो हो गया उसमें तप और श्रुत ये दो लक्षण उसमें नहीं है तो भी उस ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि तपह श्रुताभ्याम यो हीन जाति ब्राह्मण एवसा जो तप और श्रुत से हीन वह है वही भी जातिया ब्राह्मण है ऐसे ब्राह्मण के अपमान से भी अमंगल होगा अनिष्ट होगा अशुभ होगा इसमें संदेह नहीं है कैसे जन्म तप और श्रुत इससे संपन्न ब्राह्मण प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि के समान है यज्ञाग्नि के समान है कोई यज्ञाग्नि बड़े से बड़े नगर को गांव को जला सकती है कि नहीं बोलो बड़े बड़े से बड़े जंगल को जला सकती है कि नहीं जला सकती है अब चिता की अग्नि नहीं जला सकती क्या यज्ञ कुंड की अग्नि जला सकती है तो क्या चिता की अग्नि नहीं जला सकती चिता की अग्नि भी फूस के छप्पर पर पड़ जाए तो पूरे के पूरे गांव को जला सकती है पूरे नगर को पूरे जंगल को जला सकती है इसलिए जन्म तप और श्रुत से संपन्न ब्राह्मण यज्ञाग्नि के समान अग्निहोत्र के अग्नि के समान पवित्र है किंतु जिसका केवल जन्म हुआ है जिसमें तप और श्रुत नहीं है वह भी चिताग्नि के समान है आग तो वो भी है आज दुख की बात है इन कुर्सी के सौदागर लोगों ने बोट के लालची लोगों ने खुलकर कहना आरंभ कर दिया कि हमें ब्राह्मणों के वोट की जरूरत नहीं है हिंदुओं में एक बड़े वर्ग को तैयार कर दिया जो ये निसंकोच भाव से कह रहा है कि हमारा विरोध और किसी से नहीं है हमारा विरोध तो ब्राह्मणों से है शासक भी कहता हमें ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है और हमारे ही समाज का एक वर्ग जो हमारा अभिन्न अंग है उसको भी लोगों ने भड़का दिया है बहका दिया है बुद्धि को विकृत कर दिया है वो भी कहता है कि हमारी शत्रुता और किसी दिन हमारी शत्रुता तो इनसे ही है और ब्राह्मणों का दुर्भाग्य ये है कि युग की भयंकरता समय के विपरीत प्रभाव के कारण ब्राह्मण अपने विपरत्व को खोते चले जा रहे हैं अपनी ब्राह्मणता को वो निरंतर तिरस्कृत करते चले जा रहे हैं लेकिन भैया जिम द्विजद्रोह किए कुल नाता द्विजद्रोह से कुल नाश होता है हिंदू वैदिक सनातन धर्म इसकी जो आर्श मर्यादा है व्यास वाल्मीकि की प्रवृत्ति मनु आदि ऋषियों के द्वारा कही गई जो मर्यादा है उस मर्यादा के वास्तविक स्वरूप को ज्यों का त्यों जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक हिंदुत्व का सनातन धर्म का भला संभव नहीं है नहीं है नहीं है आज हिंदुत्व के रक्षण की बात जो लोग कर रहे हैं उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है लेकिन प्रयास जितना किया जा रहा है समाज उतना विखंडित होता चला जा रहा है हमारी वैदिक प्राचीन पद्धति को हम यदि स्वीकार करें तो भारतवर्ष में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति भूखा नहीं है कोई व्यक्ति नंगा नहीं है कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है यहां तो भारत वर्ष में जन्म लेने वाले प्रत्येक आस्तिक सनातनी हिंदू को मनुष्य को सौ प्रतिशत आरक्षण जन्म से ही प्राप्त है सबके कर्मों का निश्चय क्या है कि उनका आरक्षण है पर आरक्षण का झगड़ा डाल करके समाज को बांटना है ना वंश परंपरा के क्रम से जिसको बंशानुक्रम कहते हैं वंशानुक्रम से आनुवंशिक रूप से जो जिस वर्ण में पैदा होता है उस वर्ण का जो परंपरा से प्राप्त कर्म है उसमें उसकी कुशलता स्वाभाविक होती है उसे अलग से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है ब्राह्मणों के घर में बालक पैदा होता तो कम से कम सत्यनारायण की कथा बांसना तो पेट से ही सीख के आता है अब देखो हमसे कोई कहे कि आप बर्तन बनाओ मिट्टी के हमने खड़े खड़े देखा है बहुत ध्यान से और मन में आया कि ये तो बहुत सरल काम है मिट्टी को सान के धोंधा बना दो चाक रख दो मिट्टी का उस पर रख दो ऐसा डंडा लगाओ घूमने लग जाएगा चाक ऐसे ऐसे हाथ करो तो बन के तैयार हो जाएगा धागे से काट दो रख दो पर देखने में तो लगा के तुरंत तैयार हो गया करके देखो कुछ नहीं होगा हमसे और हमने वृंदावन में ब्रह्मकुंड पर एक कुंभकार परिवार के छोटे से बच्चे को देखा महाराज जी कुल्हड़ बनाते हुए परई बनाते हुए मुश्किल से आठ नौ बरस का बच्चा होगा इतने फटाफट बना रहा था हम देख कर आवाक रह गए हमने कहा भाई ये इतना जल्दी बना लेता है बोले महाराज आप लोगों का काम हम नहीं कर सकते हमारा काम आप लोग नहीं कर सकते दर्शन करो केवल बेरोजगारी तब होती है जब आपके अधिकार को हम छीनते हमारे अधिकार को कोई दूसरा छीनता है तो बेरोजगारी होती है सबका अधिकार सबके कर्म सबका स्वभाव सब पूर्व निश्चित जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप निश्चित है बोलो वृंदावन बिहारी तो एक ऐसे ही ब्राह्मण की कथा आ रही है पुराण में स्कंद पुराण वेंकटाचल महात्मे इसलिए हमको थोड़ी भूमिका कहनी पड़ी ब्राह्मणत्व तो अति दुर्लभ है पर ब्राह्मणत्व के नाश के कई कारण ऐसे हैं हेतु ऐसे हैं जिनसे ब्राह्मणत्व का शीघ्र विनाश हो जाता है समय से यज्ञोपवीत संस्कार न होने से संध्योपासन न करने से गायत्री की उपासना न करने से विप्रत्व का नाश होता है एक कारण। दूसरा हेतु अशुद्ध आहार विहार करने से ब्राह्मणत्व का नाश होता है क्योंकि आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि का गहरा संबंध है आहार आहारुद्ध सत्व शुद्धि है आहार विकृत होने पर चित्त विकृत हो जाता है हम निंदा नहीं कर रहे हैं लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं भारतवर्ष के ही जिन क्षेत्रों में ब्राह्मण आदि में अशुद्ध खानपान की परंपरा है वहां के उन लोगों के आचरण आप देखिए बहुत मलिम हैं। उनमें दया करुणा नहीं है उनमें क्रूरता अधिक है ब्राह्मणत्व के नाश का पहला कारण समय से संस्कार न होना संध्या गायत्री संपन्न न होना यह पहला कारण है दूसरा कारण है अशुद्ध आहार विहार तीसरा कारण है अयाज्य याजन अयाज्य याजन जानते हैं हमें दक्षिणा कोई दे हम पूजा पाठ कर्मकांड कराने के लिए तैयार बैठे पोथी बांध के अब वह व्यक्ति उसका धंधा क्या है उसका काम क्या है उसकी कमाई कैसी है उसका अन्न हमें खाना चाहिए कि नहीं उसका दान हमें लेना चाहिए कि नहीं इसका हम यदि विचार नहीं करते हैं तो चाहे जितने विद्वान वेदादि शास्त्रों के बने रहें अयाज्य याजन करते हैं कुपात्र अपात्र का यजन याजन करते हैं तो भी दिपत्व का नाश हो जाए दुष्प्रतिग्रह उसको क्या कहते हैं दुष्प्रतिग्रह दुष्प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणत्व का नाश हो जाता है भूखे मर जाना श्रेष्ठ है पर दुष्प्रतिग्रह लेकर के जीवित रहना अच्छा नहीं कितने कारण हो गए तीन हो गए चौथा कारण है विप्रत्व के नाश का ब्रशली संसर्ग क्या है इसी को तुलसीदास जी महाराज ने कहा विप्र निरक्षर लोलुप कामी विप्र निरक्षर लोलुप कामी अनाचार रस ब्रसली अब हमें एक बहुत गंभीर व्याख्या है वो तो हम नहीं करेंगे यहां क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शासन है रजस्वला का पाण्य ग्रहण भी ब्रिसली संपर्क है ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कन्या का पाण्य ग्रहण करना चाहिए स्त्री का नहीं रजो के पश्चात कन्या तो हो जाता है और उससे पाणिग्रहण करना यह भी वृतली का वर्ण करना है उससे जो संतान होगी वो वृषल होगी पति तो होगी उससे संतान कथंचित ब्राह्मण को ऐसा करना पड़ जाए किसी विशेष परिस्थिति के कारण तो उसे ब्रात्यष्टोम नाम की स्त्री करनी चाहिए यज्ञ करना चाहिए ब्रात्यत्व के निवारण के लिए ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और सरल शब्दों में बता देते हैं अपने वर्ण से इतर वर्ण की कन्या से विवाह यह ब्राह्मणत्व के नाश का कारण है अंतर्जातीय विवाह इससे भी ब्राह्मण का नाश होता है किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह किसी वैश्य के यहां हो गया अब संतान पैदा हुई अब जो दोहित्र है वो अपने नाना नानी के चरण छूएगा कि नहीं छूएगा क्या उसे छूना चाहिए क्या उसे छुलाना चाहिए क्योंकि अंश तो ब्राह्मण का है बोलो इसी को कहते संकरो नरका यम कुल वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है ध्यान से सुने यदि वो प्रणाम नहीं करता तो उसको अपराध है नाना नानी पिता माता से भी अधिक आदरणीय प्रणाम न करे तो दोष और वो प्रणाम लें तो दोष इसलिए इतर जाति की कन्या से विवाह ये ब्राह्मणत्व के नाश का कारण है और सबसे भयंकर ब्राह्मणत्व के नाश का कारण है धोखे से भी मद्यपान कर लेना शराब पी लेना महाराज जी पुराण में कथा आई चंद पुराण की कथा है महाराज जी सुनने योग्य कथा है पद्म पुराण की कथा है एक ब्राह्मण ऐसे ही पतित हो गया एक चांडाली से संपर्क उसका हो गया तमाम संतान हो गई दुर्भाग्य से मांसाहारी भी हो गया ब्राह्मणोचित कर्म भी छोड़ दिए किंतु वह कभी मद्यपान नहीं करता था वो कहता था कि ब्राह्मण मद्यपान न करे तो कहीं न कहीं किसी न किसी अंत में ब्राह्मण तो उसमें बचा रहेगा इसलिए वो मद्यपान नहीं करता था पर उसकी जो गृहिणी थी वो तो धुस्त रहती थी नशे में तो बार बार कहती थी कि पीना चाहिए तुमको वो नहीं पीता एक दिन वो सो रहा था उसके तमाम लड़के बच्चे भी हो गए थे किसी किसी का सोने में मुंह खुल जाता है खर्राटे लेने लग जाता है मुंह खुल गया उसका तो उसकी उस चांदाली ने वो मध्य को लेकर उसके खुले हुए मुख में डाला जैसे ही उसके मुख में मध्य डाल दिया मध्य के पड़ते ही उसके मुख से भयंकर अग्नि निकली और वो सारा घर वो बच्चों के जलकर नष्ट हो गया आग जब लगी सब जलने लगे तो उसकी भी नींद खुली दौड़कर बाहर आया उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी आग लग गई सब मेरे देखते देखते सब जल गए कैसे हुआ आकाशवाणी हुई तुमने यद्यपि ब्राह्मणत्व के नाश के सारे दुष्कर्म कर लिए थे किंतु कभी मद्यपान नहीं किया इसलिए तेरे शरीर में ब्राह्मणत्व कहीं कहीं सुरक्षित रहा आज तेरे ब्रह्मत्व के नाश के लिए बलपूर्वक मध्य में डाला गया उसी के प्रभाव से उस ब्रह्म तेज की अग्नि ने जलाकर इस घर को इस परिवार को नष्ट कर दिया फिर वह रोने लग गया उसने फिर के पास जाकर प्रायश्चित पूछा और कठोर तप करके पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया मनुष्य मात्र को अशुद्ध खान पान से बचना चाहिए किंतु मनुष्य में भी ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए तो ये भगवान की ओर से बहुत बड़ी कृपा भई है इस कृपा को संभालना चाहिए इस कृपा को समझोना चाहिए आसो वाले पूज्य महाराज क्या नाम था महाराज जी का नहीं उनके गुरु जी परम पूज्य श्री खेताराम जी महाराज उन्होंने ब्रह्म सावित्री पीठ की स्थापना करके और जागरण करके ब्राह्मणों को जनेऊ पहनाया गायत्री के जप में लगाया और आज भी तुलसाराम जी महाराज भी समाज में अच्छे संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं और समाज को अत्यंत पवित्र बनाकर अत्यंत पवित्र कार्य में लगाकर उनके जीवन को सफल बनाने का काम पूज्य पत्मेड़ा महाराज जी कर रहे हैं केवल काज राजपुरोहित समाज को नहीं मनुष्य मात्र को पवित्र करने का काम भगवान उनके द्वारा करा रहे हैं पर ये राजपुरोहितों को विशेष रूप में गो सेवा में लगाना अनुष्ठान में लगाना हमको लगता भगवान के संकल्प से इस समाज में ये महान विभूति प्रकट हुई है इसलिए भैया भूल कर भी ब्राह्मण को अशुद्ध आहार अशुद्ध विहार नहीं करना चाहिए हमारी प्रार्थना है यदि आप दिजाति हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं तो अपने बालकों के समय से यज्ञोपवीत संस्कार कराइए उनकी चोटी अवश्य रखवाइए स्वयं संध्या कीजिए जप कीजिए उनको अपने साथ बैठाकर संध्या जप में लगाइए और ये सावधानी 15-16 वर्ष की आयु तक यदि आपने कर ली तो आगे चलकर आपका घर ही भगवान का धाम बन जाएगा धन्योग आश्रम एक ऐसा ही ब्राह्मण वेंकटाचल महात्म्य में ये वर्णन किया जा रहा है सुमति नाम के ब्राह्मण का वृत्ता यह भी स्वामी पुष्कणी महात्म्य से जुड़ा हुआ प्रसंग है पुरा किराती संसर्गा सुमित ब्राह्मण सुराम सुरां पीतवां पुष्करण्यानावा पापा विमोचिता सुमति नाम का ब्राह्मण दुर्भाग्य से एक किराती के साथ जंगल में रहने वाली किरात जाति की स्त्री के साथ उसका संपर्क हो गया और उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया वहाँ रह करके वो शराब भी मद्यपान भी करने लग गया ऐसा वह सुमति भी एक बार यहाँ आ गया और स्वामी पुष्करणी में स्नान कर लिया तो उसका भी वो पाप नष्ट हो गया पुनः वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया ऋषियों ने पूछा महाराज सुमति कौन था कैसे उसने इस तीर्थ में आकर स्नान किया आप कृपा करके पूरा चरित्र बताइए महाराष्ट्र ब्राह्मण कच्चिदास्तिक यज्ञ देव इति तो वेद वेदांग पारग देखो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये नाम तो बहुत पीछे के हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये नाम बहुत पीछे के हैं लेकिन महाराष्ट्र नाम पौराणिक है कुचित कुचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्ण तंगता महाराष्ट्र का पुराणों में नाम बहुत पहले से है महाराष्ट्र में एक आस्तिक ब्राह्मण निवास करता था उस ब्राह्मण का नाम यज्ञ था भगवान शिव और नारायण का अर्चक था बड़ा दयालु था उस यज्ञ देव के पुत्र का नाम था सुमति दुर्भाग्य से वह कुसंग में पड़ गया नाम तो सुमति था पर को कुसंगति कुंगति पाये न साई कुसंग में पाकर के पढ़ कर के नष्ट हो गया पिता माता को त्याग दिया अपनी पत्नी को भी त्याग दिया और उड़ीसा में चला गया महाराज महाराष्ट्र से उड़ीसा चला गया और उड़ीसा में जाकर के कुछ दुष्ट व्यवचारी पुरुषों के कुसंग में पड़ करके एक किराती के बस में हो गया और अब बेचारा अपना निर्वाह कैसे करे तो चोरी करके लूट खसोट करके वह प्राणियों की हिंसा करके मांस को बेच करके अपना निर्वाह करने लग गया इतना पतित हो गया कि एक चषके नासु तया सह सु कपल एक ही चषक एक ही पात्र में एक साथ दोनों मद्यपान कर लेते इतना नीचे गिर गया ब्राह्मण का वेश भी समाप्त हो गया किरात वेश उसने धारण कर लिया एक दिन एक ब्राह्मण के घर में वो चोरी करने के लिए गया चोरी करके जाने लग गया ब्राह्मण जग गया कि ब्राह्मण चिल्ला कर कहीं लोगों को बुलाना दे मैं पकड़ा ना जाऊं इसलिए सुमति के हाथ में तलवार थी उसने उस ब्राह्मण का सिर काट डाला ब्रह्महत्या इसको लगी एक तो स्वयं अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर चुका था फिर एक पवित्र ब्राह्मण का सिर काट डाला ब्रह्म इसके पीछे पड़ गई नील वस्त्र धड़ा भीमा भ्रशम वृत्त शिरोहा गर्जंती सांसा कंपयंती चरोदसी नीले नीले कपड़े पहने हुए नील लगा हुआ कपड़ा पहनती है ब्रह्म इसलिए नील लगा हुआ कपड़ा पहनने वाले को ब्रह्म का पाप लग जाता है नील लगा हुआ कपड़ा पहनना शास्त्रों में अति निषिद्ध है नील लगाकर कभी कभी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए एक हजार पंक्ति पावन अग्निहोत्री ब्राह्मण बैठे हों और नील लगा हुआ कपड़ा पहनकर एक व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाए तो वे ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाते हैं फिर चांद्रायण व्रत करें तब शुद्ध होते हैं। नील लगा हुआ कपड़ा नहीं पहनना ये मुसलमानों ने आकर के जब यहाँ देश पर शासन किया तो हमारे धर्म ग्रंथों में खोज कर उन्होंने पता लगाया कि इनके ब्राह्मणत्व का नाश कैसे हो इनकी शक्ति कैसे समाप्त हो तब उन्होंने नील की खेती आरंभ की नील लगा हुआ कपड़ा पहनने का चलन चलाए ऐसा महाराज बिहार में तो कई जगह लोग इतना नील लगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, ऐसे लगता है मानो कोई नील के कुंड में कूद के तब आए हों भाई बिहार बंगाल की बात नहीं है आप लोग ध्यान ऐसी सुनिए पुराणों में बहुत निषेध है नील लगा हुआ वस्त्र पहने हुए ब्रह्महत्या जिसके केस रक्त से रंगे हुए थे अट्ठहास करती हुई सुमति ब्राह्मण के पीछे पतित ब्राह्मण के पीछे दौड़ी महाराज वो सुमति देखता ब्रह्म मेरे पीछे पड़ी है अब तो भगा भागते भागते उड़ीसा से फिर गया महाराष्ट्र अपने पिताजी के पास पहुंचा पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ देखो ये कौन मेरे पीछे पड़ी है? पिताजी भी सिद्ध थे उन्होंने कहा ये तो ब्रह्महत्या है अरे दुष्ट तूने ब्रह्महत्या कर डाली है ये ब्रह्महत्या है पिता को दया आई छोड़ दो मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या ब्रह्म ने कहा मि गृहिणी स्वयज्ञदेव द्वजोत्तम असौ सुरापी च ब्रह्म चाच पाच मातृदोही पितृदोही भार्त्यागी च पाचक दुष्ट दुसंगदुष्टनमें दुरात्मक देखो विप्रदेता यज्ञदेव भले ही यह तुम्हारा पुत्र है लेकिन इस पुत्र को तुम अपना पुत्र मानकर व्यवहार मत करो इसको घर में मत घुसने दो क्योंकि यह शराब पीने वाला है चोरी करने वाला है ब्रह्मत्यारा है माता पिता का द्रोही है पत्नी के त्याग का पाप इसको लगा है किराती के संग से इसने ब्रह्मत्व को सर्वथा नष्ट कर दिया है यदि तुम अपने इस पुत्र को स्वीकार करोगे तो तुम्हारी पत्नी के सहत सारे पाप तुमको भी लग जाएंगे पापी मनुष्य से जो अपना संपर्क जोड़ता है उसके पापों का परिणाम संपर्क जोड़ने वाले को भी मिलता है इसलिए पुत्र हो या पुत्री यदि उसने अपने सदाचार का धर्म का त्याग कर दिया तो सजिए ताही कोट बैरी जद्यपि परम स्नेही चाहे जितना प्रिय हो समझ लो वह हमारे लिए मर गया समाप्त तो तो हो गया जो धर्म का नहीं है जो भगवान का नहीं है जो अच्छे आचरण का नहीं है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं उससे हमारा कोई संपर्क नहीं यदि तुम इस पुत्र के ऊपर करुणा करके इसको स्वीकार कर लोगे तो ब्रह्म बोली मैं केवल तुम्हारे पुत्र को तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे पूरे वंश को मैं खा जाऊंगी ब्रह्मदेव बोला कि ब्रह्महत्या आप जो कह रही हो ठीक कह रही हो लेकिन एक पिता के चित्त में पुत्र के प्रति कितनी करुणा होती है इसको समझना पिता बने बिना संभव नहीं है पिता बन जाए तब पता चले ब्रह्मत्या का यह पतित है वर्णाश्रम से बहिष्कृत है इस पुत्र में स्नेह मत करो इसका तो मुख देखना भी पाप है इतना कहकर के ब्रह्मत्या एक तमाचा मारा उसको सुमति को महाराज चिल्लाया बड़ी जोर से ये हत्या भी सिरचढ़ बोलती है पीटती है हत्या अब तो महाराज माता पिता दोनों रोने लगे इसी बीच में भगवान शिव के अवतार श्री दुर्वासा जी आ गए दुर्वासा जी क्यों आए? क्योंकि यज्ञदेव नामक ब्राह्मण भगवान हरिहर के अनन्य अर्चक है भगवान शिव और भगवान शालिग्राम इन दोनों का विधि पूर्वक अर्चन किया करते हैं। तो अर्चन तो व्यर्थ नहीं जाएगा आज भगवान शिव के अभिन्न स्वरूप महर्षि दुर्वासा जी आ गए अब तो रुद्रावतार मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा साक्षात भगवान शंकर के अंश हैं, आप मेरे पुत्र को इस ब्रह्महत्या से बचाइए मैं इस पुत्र को स्वीकार करूंगा तो मुझे भी हत्या लग जाएगी दुर्वासा जी ने कहा वत्स्यज्ञ देव तुम्हारे पुत्र ने इतने पाप किए हैं कि हजारों दसों हजार प्रायश्चित किए जाए बड़े बड़े दान दिए जाए तो भी तुम्हारे पुत्र के पापों का प्रायश्चित संभव नहीं लेकिन तुम चाहते हो इसका कल्याण तो एक ही उपाय है इस पुत्र का स्पर्श तो तुम मत करो लेकिन इसको लेकर तुम वेंकटाचल पर्वत पर चले जाओ जहां स्वामी पुष्करणी महातीर्थ है उसमें इसको गोता लगवा दो बस जय सियाराम। इसके सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे और ये पवित्र हो जाएगा अब तो महाराज यज्ञदेव अपने पुत्र सुमति को लेकर के स्वामी पुष्करणी आए हैं और वहाँ आकाशवाणी तम विप्रो मुबाच मधुर सुरा यज्ञ देव महाभाग नाने, स्ना पुत्रो भगत तबस्वता संशयम माँ कृथक एवं प्रभाव तत्ती कुठारकम आकाशवाणी हुई यज्ञ देव तुम्हारा पुत्र वेंकटाचल में आते ही और श्रीनिवास भगवान के निकट यज्ञवाराह भगवान के निकट विराजमान स्वामी पुष्करणी तीर्थ में स्नान करते ही ये सारे पापों से मुक्त हो चुका है अब इसे तुम अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करो और अब ये पवित्र है महाराज जी अब यहाँ लोग यहाँ आने वाले लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं प्राय सब लोग स्नान कर ही रहे हैं स्वामी पुष्करणी में स्नान कर रहे हो कि नहीं नहीं कर रहे हो तो जो जिन्होंने नहीं किया हो वो जरूर करें हु? और जो लोग दूर बैठ के चैनल के माध्यम से कथा सुनेंगे वो कहेंगे बताओ हम तो हजारों कोस दूर बैठे हम क्या करें अरे महाराज जी लिखा है शण्वताम पठताम चापी बाजपे अफलम लभे जो इस कथा को सुन लेगा अथवा इसका मूल पारायण कर लेगा उसको भी बाजपे यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा तो जो दूर बैठकर सुन रहे हैं उनको भी बाजपे यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा ऐसा लिखा है इस वेंकटाचल महातीर्थ में एक श्री कृष्ण तीर्थ भी है बोलो श्री कृष्ण तीर्थ की जय इस कृष्ण तीर्थ में स्नान करने से एक कृष्ण नाम के मुनि थे उन मुनि का नाम था कृष्ण ये भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और सब करने लगे बंधकाचल पर्वत पर उनके भजन के प्रभाव से जो तीर्थ उन्होंने प्रकट किया था उस तीर्थ में स्नान तत् स्ना सक्र मर्त्या कृतग्नोपी एक बार कृतज्न भी उसमें स्नान कर ले तो वह भी मुक्त हो जाता है एक रामकृष्ण नाम के महामुनि थे उनका नाम रामकृष्ण था पुरा बहु विपरेंद्रो रामकृष्ण महामुनि बड़े सत्यवादी थे शीलवान थे शास्त्रों के विद्वान थे सभी प्राणियों पर दया करने वाले थे शत्रु मित्र में सम थे जितेन्द्रिय थे तपस्वी थे और परब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करने वाले थे उन्हें जब वेंकटाचल महात्मा का स्मरण हुआ तो वे सब कुछ कर वेंटाचल पर आ गए और यहाँ इन्होंने कठोर तप करना आरंभ कर दिया महाराज जी तपस्या करते करते रामकृष्ण महामुनि के शरीर पर दीमक लग गई बामी हो गई बलमीक बामी ऊंची बामी खड़ी हो गई और उसी लेकिन फिर भी वो बलमीक से बाहर नहीं निकले तपस्या में लगे रहे तब भगवान ने उनकी परीक्षा ली इंद्र ने भयंकर वर्षा आरंभ कर दी सात दिन सात रात्र तक पानी बरसता रहा लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी और जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है ना तो उसका प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया जाता है और कठोर प्रश्न पत्र कर दिया गया भयंकर बिजली चमकी और बिजली गिरी गाज गिरना जिसको कहते हैं, गाज गिरी। अब गाज ऊपर से गिर रही हो तब तो व्यक्ति हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा पर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ गाज गिरी बिजली गिरी पर वो राम कृष्ण महामुनि आसन छोड़ के बोले भजन कर रहे थे तो बोले जो होना सो हो बैठे रह गए महाराज बिजली तो विलुप्त हो गई और साक्षात श्रीनिवास भगवान शंख चक्र गा पर भगवान सामने प्रकट हो गए बोलो भक्तवत्सल भगवान की ततः प्रादुर्भूत देव शंख चक्र गाधरा बिनता नंदना रूढ़ो वनमाला विभूषिता बिनता नंदन श्री गरुड़ जी की पीठ पर बैठे हुए वनमाला से सुशोभित जिनका कंठ है ऐसे भगवान प्रकट हो गए और कहा हे वेद शास्त्रों के वेदादि शास्त्रों के पारंगत विद्वान हे तपोधन रामकृष्ण महामुनि मेरे आविर्भाव के दिन जो इस तीर्थ में आकर स्नान कर लेगा उसके पुण्य का वर्णन शेष ही अपने हजार मुखों से भी नहीं कर सकेंगे जिस दिन उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ उस दिन स्नान कौन सा दिन है हुई? मकर राशि में सूर्य होंगे उस समय सूर्य मकर राशि में थे और तो पूर्णिमा तिथि थी पुष्य नक्षत्र था तो मकर राशि में सूर्य हो मकर की संक्रांति हो माने मकर राशि में सूर्य चल रहे हो पूर्णिमा की महान तिथि हो पुष्य नक्षत्र हो ऐसा यदि दिन सौभाग्य से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आ जाए तो कृष्ण तीर्थ में आकर कोई स्नान कर ले तो महाराज सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं इस स्थिति पर संपूर्ण देवता संपूर्ण ऋषि संपूर्ण पितृगण इसमें स्नान करने के लिए आते हैं जलदान का बड़ा पुण्य है जलदान वेंकटाचल में आकर जो जलदान करता है उसको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है हेमांग नाम के ब्राह्मण का सुनाया है इतिहास ये हेमांग नाम का ब्राह्मण इसके एक बार श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण दोपहर में आया उस ब्राह्मण के उसने चरण धोए और चरण धोकर के महाराज जी चरणों में सुंदर घी लगाया है लिखा हुआ है और चरणों का जल पिया और महाराज जी चरणों का जल पी करके वो जल को छीट दिया तो एक गोह के ऊपर वो पड़ गया वो गोह जो है उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया वो त्राही त्राही करने लग गई तो ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ कि ये गोह नाम की गोह जानते हो ना, नोपड़ा ये गोह इतना जोर से बोलने लगी ब्राह्मण की आवाज में तब उसने कहा महाराज गोह ने कहा मैं तो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ था शास्त्र और शास्त्र दोनों में विशार था किंतु अपराध के कारण मुझे यह योनि प्राप्त हुई एक ब्राह्मण के चरण के जल से आज मेरे मुझे मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया मैं कई बार गीध बन चुका हूं जाने कौन कौन सी योनि में और इस गोह की योनि में 28 जन्म मेरे हो चुके हैं तो आप वंश में पैदा हुए थे पर आपकी दुर्गति क्यों हुई बोले हमने पूर्व जन्म में सामर्थ्यवान होते हुए भी जलदान की व्यवस्था नहीं की पहाड़ में पानी बड़ा कठिन है तो हमको चाहिए था इसी क्षेत्र में थे तो हमको पहाड़ पर जल की व्यवस्था करनी चाहिए हमने जलदान नहीं किया इसलिए हमको इन योनियों में भटकना पड़ रहा है अब तो ब्राह्मण ने वेंकटाद्री पर जो जल पिलाने का जो पुण्य है वो दिया तत्काल वो गोह देह त्याग करके विमान में बैठ भगवान के धाम को चला गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब अवेक शोक लिख लो पृथिव्या तीर्था ब्रह्डागता चा सर्वा वर्त वैंकयूध इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, वो सब वेंकटाचल पर्वत में सतत निवास करते हैं ब्रह्मांड के सारे तीर्थ इस वेंकटाचल पर्वत में निरंतर निवास करते हैं यहाँ भगवान पुरुषोत्तम श्रीनिवास के रूप में वेंकटेश प्रभु के रूप में शंख चक्रगदा पद्मधारी पीतांबरधारी भगवान निवास करते हैं जिनके कंठ में कौसुभ मणि है अंग कौशल कर्नाटक काशी गुर्जर आदि देश के चोल केरल पांडे आदि देशों के राजा भी आकर इनका दर्शन करते हैं इनकी सेवा करते हैं ऋषि देवता सिद्ध सनक का सनातन आदि ऋषि इनकी पूजा करते हैं हम लोगों का भादो मास चल रहा है इस समय और यहाँ संभवता इसमें समय यहाँ श्रावण मास चल रहा है यहाँ श्रावण चल रहा है न यहाँ के कोई महान भाव बैठे हैं ना महेंद्र जी कहा है यहाँ श्रावण मास चल रहा है यहाँ श्रावण चल रहा है ना यहाँ श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण और भादों के मास में यहाँ की महिमा और अधिक बढ़ जाती है ये भाद्रपद मास वेंटेश महोत्सव सेवांग कुरते सर्वे निष्पापा उत्तमोत्तमा भाद्रपद के महीना में वेंकटेश भगवान का दर्शन करते हैं उत्सव करते हैं को निष्पाप हो जाते हैं ब्रह्मा जी ने भी आकर के यहाँ ध्वजारोपण किया था ब्रह्मा जी ने उत्सव किया था बड़ी भारी ब्रह्मोत्सव की महिमा है वेंकटेश क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है जैसे नागों में शेषी श्रेष्ठ हैं, जैसे पक्षियों में गरुड़ी श्रेष्ठ हैं जैसे देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है ऐसी धरती के पर्वतों में वैंकटेश पर वैंकटाचल सबसे श्रेष्ठ है बोलो श्री वेंकटाचल पर्वत की जय तीर्थों में गंगाजी जी श्रेष्ठ है तेजस्वियों में सूर्य श्रेष्ठ है और वेंकटाचल क्षेत्रों में उत्तमोत्तम है आयुधों में वज्र श्रेष्ठ है धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है वैष्णवा यथा रुद्र भगवान विष्णु के जितने भक्त हैं उनमें सबसे बड़े भक्त भगवान शिव हैं वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव हैं रत्नों में कौस्तुमणि श्रेष्ठ है ऐसे तथा वेंकट शैलेन्द्र क्षेत्राणाम उत्तमोत्तम नमा भवतमो मा तो नकते नम न च वेद समम शास्त्र वैशाख में जैसा पवित्र कोई महीना नहीं है सतयुग से पवित्र कोई युग नहीं है वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है जन्न दले न समम दानम जलदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। और जलदान में भी गौशालाओं में जल की व्यवस्था करना वो तो क्या कहना बहुत बड़ी महिमा है इसकी और महाराज जी लिखा है गृहस्थ लोगों के काम की बात लिखी है वैंकटाचल महात्मे न सुखम भार्य या समम यदि पतिव्रता अनुकूल स्वभाव वाली पत्नी मिल जाए तो गृहस्थ व्यक्ति को इससे बड़ा सुख और कोई दूसरा नहीं और गृहिणी विपरीत मिल गई सब तो जय सिया एक महापुरुष का चरित्र आता है राजस्थान के महान भक्त श्री कुबाजी महाराज उनकी गृहिणी का संतों में भाव नहीं था कुबाजी तो महान संत संतसेवी थे और साधु आते रहते थे उनके यहां कुबाजी के यहां एक दिन साधुओं की जमात आ गई तो ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी रसोई बनाओ महात्मा आ गए उसने देखा महात्मा आ गए तो पहले इसे अपने कपड़े में गमछा बांध लिया इसे सिर में बांध लिया कपड़ा और बड़ी जोर से करानी आह आह हाय मैं तो मर गई मर गई अरे क्या हुआ अरे बोले सिर फटा जा रहा दर्द के मारे बस प्राण निकलने वाले जी ने कहा कि मन में सोचा कि अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी ये जैसी बाबाजियों की जमात आई जमात को देखती इसका सिर फटने लग गया कोई बात नहीं देखो देवी अब मैं तो बाहर का काम कर लूंगा अब अतिथि आए हैं संत आए हैं दस पांच संत आ गए तो क्या है कुछ रसोई बनाओ बस कुछ न कुछ, ने कुछ गुर गुराती हुई दुख प्रकाश करती हुई क्या करें आपको तुम्हारे यहाँ ब्याह के आई हुई तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना रहूंगी कैसे तो उसने मोटे मोटे बाजरे के रोट बाजरा होता ना राजस्थान में मोटे रोट बाजरा के और एक दाल होती है आपने नाम नहीं सुना होगा दाल का हम सुना रहे हैं शायद पहली बार सुना होगा उस दाल का नाम है ढंडोला दाल जानते हो ढंडोला दाल जानते हो नहीं जानते हुं? अरे कैसे महात्मा होकर ढंडोला दाल नहीं जानते ढंडोला दाल वो होती है टोकना पूरा दाल से भरा है पर आप गोता लगाकर एक दाल का कण उसमें खोजना चाहो तो नहीं मिलेगा नेक सी दाल पानी में घुट जाती घुल जाती है और उसमें केवल नमक और हल्दी का पीला पीला पानी रहता है उसको ढंडोला दाल कहते हैं गोता लगा के खोज के एक दाना मिल जाए तो नहीं मिलेगा ऐसी दाल बनाई। और बोली बन गई रसोई जुमाओ अपने मेहमानों को तभी तक उसका भाई आ गया की पत्नी का भाई माने उनका साला अब तो उसने तुरंत कपड़ा फेंक दिया भाई के गले से लग गई और बढ़िया सुंदर खीर और पूरी और हलवा सुंदर उसने बनाया कुबाजी माला फेर रहे थे भगत जी बोले बाजी बा साधु आ गए तो सिर्फ फटने लग गया बाजरे के रोट और पतली दाल बनाई अब अपना भाई आ गया तो क्या बढ़िया पकवान बनाए इसने तो राजस्थान में ये जोधपुर के पास की बात है जीथड़ा है ना जीथड़ा इसी क्षेत्र की बात जहां के कुवाजी थे जीथड़ा क्षेत्र की बात है कुबा जी के ठाकुर जी आज भी वहां विराजमान है श्री जानराय प्रभु बोलो श्री जानराय भगवान ने की हमने दर्शन तो नहीं किया लेकिन दर्शन की इच्छा जरूर है कुवा जी के सेवी ठाकुर जी का दर्शन करें बड़े प्यारे ठाकुर जी जान राय हुआ है तो राम जी वहां पानी तो वैसे ही संकट राजस्थान में रहता है और उधर जोधपुर क्षेत्र में तो वैसे भी कम पानी बरसता है तो, और साधु पानी खर्च ज्यादा करते हैं तो पानी कुछ खर्च भी कर दिया था साधु ने बचा खुचा फूबा जी ने इधर उधर कर दिया और पत्नी से कहा कि पंगत कैसे होगी बिना पानी के जाओ पानी ले आओ गृहणी को भेज दिया पानी लेने के लिए और पानी लेने गृहिणी को भेज दिया और संतों से कहा देखो अब ठंडी रसोई हो जाएगी तो पाने में आपको आनंद नहीं मिलेगा भागुर जी को भोग तो लगी गया है जल्दी बैठ के पाओ तो कमंडल में पानी उनके पहले से भरवा दिया था खाली तो उन्होंने करवाया था अपने अपने कमंडल में पानी भर लो वो अपने कमंडल लेके महात्मा लोग साधु लोग बैठ गए और उनके सामने तो खीर पूड़ी हलवा और बढ़िया सब्जी उनके सामने परोस दी जो हलवा खीर पूड़ी बनाई थी ना वो तो साधुओं को परोस दी और जो अपनी पत्नी का भाई था उसके सामने एक कटोरा भर के वही ढंडोला दाल और मोटे मोटे बाजरे के रोट सामने रख दिए अब बेचारा उसने गुस्सा में बनाया था तो ऐसे बढ़िया बाजरे के रोट बने थे गुस्सा में किसी के सिर पर प्रहार कर दो तो सिर फूट जाए टूट जाए पर टिक्कर न टूटे ऐसा बढ़िया टिक्कर बनाया था अब वो बेचारा रोता जाए खाता जाए भूत भूत पानी पीता जाए इससे अच्छे तो घर थे बताओ अपनी बहन की ससुराल में आए वहाँ भी ऐसी खातरदारी हो रही है और वो वहाँ से पानी भर के आई उसने देखा के हलुआ पूरी खीर तो साधु उड़ा रहे हैं और वो ढंडोला दाल और बाजरे का रोट हमारा भाई खा रहा है अब तो वो बहुत चिल्लाई जोर से और बोली जो खाए सो गाय खाए क्या कहा उसने जो खाए सो गाय खाए साधुओं के तो रोंगटे खड़े हो गए आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं जो खाए भोजन करे वो गाय खाए मने गोमांस खाए साधुओं के रोंगटे खड़े हो गए उन सब ने जिसके हाथ में ग्रास था नीचे छोड़ दिया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करने लगे कैसी भक्ता है बताओ इतना बुरा बोलती कुवाजी ने सोचा इतने साधु भूखे उठ जाएंगे तो बड़ा भारी पाप लगेगा जुक्ति से मुक्ति होती है आप लोगों ने भोजन करना प्रसाद पाना क्यों बंद कर दिया बोले तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है कि जो खाए तो गाय खाए हम लोग साधु गौ की सेवा करने वाले के गौ खाने वाले महाराज आप लोगों ने ठीक से समझा नहीं ये बिचारी बिना पढ़ी लिखी है गावड़े की है ना पढ़ी लिखी नहीं है भोली बहुत है ये बोल रही है कि पहले तो महात्मा आते थे और बढ़िया बढ़िया भगवान के नामों का कीर्तन करके गागा के खाते थे तो आप लोग ऐसी चुपचाप खाए चले जाते बढ़िया से भगवान का नाम ले लेकर के खाओ गागा के खाओ उन्होंने अर्थ बदल दिया गा जो खाए तो गाय खाए मैने गागा के खाए अब तो साधु बढ़िया दोहा चौपाई श्लोक बोल बोल के खाने लग गए वो महाराज नाराज हो गई, वो कहा कि अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी चली जाऊंगी कु ने ज्यादा उपद्रव करते देखा तो हाथ जोड़ के कहा तू चली जाएगी तो सबामनी करेंगे भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी भाई आया था भाई के संग चली गई फिर कुबा जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा हो सिद्ध संतोष तो राम जी घर में अनुकूल पत्नी न हो तो घर नरक बन जाता है इसलिए गृहस्श्रम में न सुखम भार्य समम अनुकूल पतिव्रता पत्नी से बढ़कर कोई सुख ग्रह शास्त्र में नहीं है और न कृषे तुषम वृत्तम बहुत बढ़िया श्लोक है लिखने श्लोक है महाराज महाराजी हमने चिन्ह लगाया न कृषि तुषम वितम खेती से बढ़कर कोई धन के आगमन का दूसरा साधन नहीं है अब तो लोग खेती की उपेक्षा कर रहे हैं वैश्य का जो धर्म है उसमें कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभाव सबसे पहले कृषि को कहा खेती हमने बचपन में एक कहावत सुनी उत्तम खेती मध्यम बान चाकरी भीख निदान उत्तम काम क्या है खेती अपने परिश्रम से बढ़िया खेत में मेहनत करो और अन्न उपजा करके खाओ एक महात्मा थे जौनपुर जिले के बहुत भजनानंदी संत थे लेकिन उनके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई वो चाहते थे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन बातचीत नहीं हो पाया उन्होंने एक सिद्ध संत से पूछा कि हमारे साधन में कमी कहां है बोले तुम जो लोगों का अन्न खाकर भजन कर रहे हो उसी कारण से विक्षेप हो रहा है क्या करें बोले हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा खेत है उसी में जो पैदा हो वो खा के भजन करो ठाकुर जी मिल जाएंगे हम हाँ महाराज जी उनके पास पैसा लेना छोड़ दिया पैसा छूना छोड़ दिया स्थान में गैया थी सत्य घटना सुना रहा हूँ आपको गैया थी गैया के गोबर गोमूत्र का छिड़काव कर लेते छोटा सा खेत था उसी में बोल लेते और उसी में परिश्रम करते रहते कीर्तन करते रहते और कोई साधु महात्मा आ जाते तो कहते हम इतना सा देंगे क्यों हमारे पास इतना सही तो है अपनी खुराक में से आपको दे देंगे भरपेट पाना हो तो गांव में भिक्षा मांग लो और यहाँ प्रेम से रहो बनाओ खाओ हमारे पास ना तो भेंट बजाई क्यों हम छूते नहीं पैसा हमारे पास व्यवस्था नहीं और उन महापुरुष को साक्षात भगवान का दर्शन इसलिए अपने परिश्रम की कमाई खाकर भजन करना वो ज्यादा उत्तम है मान लो अपने परिश्रम की कमाई खाने का अवसर साधक को न मिले तो एक एक चुटकी ज्यादा नहीं ज्यादा अन्न नहीं एक एक चुटकी आटा पवित्र घरों से एक एक चुटकी आटा लेकर के उसकी बाटी टिक्कर कुछ बना ले ठाकुर जी को भोग लगा करके पाले तो उससे भी अन्न का दुष्प्रभाव नहीं होता है मान लो ये भी संभव न हो आश्रम में रहकर भजन करना आज की परिस्थितियों में ठीक है और आश्रम में जो अन्न आता है उसमें कामना रहती है उसमें कोई न कोई देने वाले की कामना छुपी हुई रहती है तो अन्न का दोष भी बुद्धि को विकृत करता है उसका उपाय क्या है बोले आश्रम में रह भजन तो खूब करे शरीर ऐसी से इतनी सेवा कर दे की वो पच जाए पसीने ऐसी निकल जाए तो शरीर भी खराब नहीं होगा और अन्न का दोष बुद्धि को बिगाड़ेगा नहीं ये कि हमने अपने पूज्य गुरुजनों से सुनी हुई बात आपको सुनाई है तो मध्यम बांध माने व्यापार दूसरे नंबर का काम है मध्यम बांध और अधम चाकरी आजकल बड़े बड़े लोगों के लड़के बच्चे भी नौकरी करेंगे जॉब करेंगे व्यापार नहीं करेंगे खेती नहीं करेंगे जॉब करेंगे ये अधम काम है और अधमाधम काम क्या है बाबूजी रहम करो दो रुपया दे दो ये हाथ फैलाना भीख मांगना ये अधमाघम काम है इसलिए और महाराज न तपो अनश ना अन्य कहते अनशन से बड़ी कोई तपस्या नहीं है अनशन सबसे बड़ा तप है और महाराज जी दान से बड़ा कोई सुख नहीं है हमारे वृंदावन में एक संत माता थी मिशलेश माता हमारे सत्संग में प्राय आती थी परम श्रद्धे पुज स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की वे कृपा पात्रा थी बहुत वर्षो से वृंदावन वास कर रही थी शरीर में थोड़ा सा कोई रोग पैदा हुआ कमर में दर्द वगैरह कुछ हुआ डॉक्टरों को दिखाया कहा बम्बई दिखाना पड़ेगा उन्होंने कहा हमारा वृंदावन छूट जाएगा उन्होंने अन्न जल त्याग दिया थोड़ा थोड़ा गंगा लेती लोगों ने बहुत मनाया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया हमने भी उनको समझाया उन्होंने कहा आपने महाभारत की कथा में कहा था कि साधक का शरीर जब साधन के योग्य न रहे तो अनशन व्रत लेकर देह का त्याग करना चाहिए आपने या तो यदि आपने महाभारत की लिखी हुई बात बताई तो श्रोता को तो वक्ता की बात माननी चाहिए तो हम आपकी बात को तो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं हम भी मौन हो गए और महाराज जी बीच बीच में हम उनके पास गए उनतालीसवें दिन जब हम उनके पास पहुंचे मिथिलेश माताजी के पास एक एक दो दो चम्मच गंगाजल उनके भीतर जा रहा था चित बहुत निर्मल और पवित्र था उनका कोई कष्ट नहीं था भगवान का भी स्मरण कर रही थी उनतालीसवें दिन की बात है और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको कुछ सुना दीजिए भागवत जी ने से हमने कहा हम पोठी तो लाए नहीं है तो उन्होंने कहा कि अलमारी के अमुक खाने में भागवत जी की पोथी रखी है इतनी स्मृति थी उनको पोथी निकाली और हमने रुद्र गीत सुनाया और रुद्र गीत में लिखा कर्म बंधेर भी मुख्य वहाँ से हम चले तो हमारे साथ में एक दोस्त संत जो प्राय साथ रहते हैं उन्होंने कहा महाराज जी ये तो अभी शरीर इनका पूरा नहीं होगा क्योंकि इतनी स्मृति बनी हुई है वो बात भी कर रही है की अमुक अलमारी के अमुक खाने में अमुक जगह में पुस्तक रखी है हमने कहा कि नहीं अब इनका समय पूरा हो गया और ठीक इकतालीसवें दिन भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने देह का त्याग किया जाने से पहले अपने ठाकुर जी सालिग्राम जी हमारे पास भिजवा दिए कहने का यह है अनसन से बढ़ करके कोई तप नहीं है और महाराज जी मनुष्य को उत्तम सुख बिना दान के मिलता नहीं है न दाना परमम सुखम परम सुख बिना दान के नहीं मिलता आज हमें जो कुछ मिला है हमने पूर्व जन्म में किसी सुपात्र को दान किया था वही हमको मिला है और जो हम देंगे वही हमको आगे मिलेगा इसलिए दान से बढ़कर के कोई परम सुख नहीं है और महाराज जी धर्म दया के समान कोई धर्म नहीं है और ज्योतिष शास्त्र के समान कोई नेत्र नहीं है महाराज जी ज्योतिष शास्त्र के जैसे कोई नेत्र नहीं है ठीक से ज्योतिष शास्त्र पढ़ाओ तो वो त्रिकालज्ञ हो जाता है और महाराज जी सबसे अधिक तृप्ति करने वाली इंद्री कौन है जिहवा आप छप्पन भोग बनाओ अब बढ़िया बढ़िया घी में तर माल बनाओ दाल बाटी चूरमा बनाओ और क्या क्या बनाओ गंगा सागर में भर के घी परोसो और अपने किसी प्रेमी को बुला करके कहो कि आप जीमो जीमण के लिए उसको बिठा दो और परोस के थोड़ा कड़वा बोल दो या वैसे तो भूखे नंगे होए ही हो हम जानते हैं तुमको खाए बिना मर रहे थे चलो आगे लियो खा लो चर लो ऐसा कह दो भले ही बेचारा भूखा होगा यदि इतनी भी इज्जत वाला होगा तो उसके खड़ा हो जाएगा जीवन में तूह नहीं देखेगा तुम्हारा और एकदम रूखी सूखी रोटी सामने रख दो हाथ जोड़ के कहो भैया प्रेम से और भाव से इस सूखी रोटी को भी अमृत में सनी हुई मान के पाना हम गरीब आदमी हम कुछ नहीं दे सकते आपको भैया जो खाते हैं वही आपको खिला सकते हैं महाराज मीठा बोलने से वो सूखा अन्न भी रसयुक्त अन्न हो जाएगा इसलिए रसना से श्रेष्ठ कोई रसायन नहीं है और नवाणिज्यम कृषि समम खेती से अच्छा व्यापार और कोई दूसरा नहीं आज आवश्यकता है गो आधारित कृषि करने की और व्यापार की बहुत उत्तम संभावनाएं है दर्भ के समान कोई मित्र नहीं है सत्य के समान कोई यश नहीं है और भगवान के मंदिर के समान कोई पवित्र स्थान नहीं है और कीर्तन से बढ़कर के बंधन से बढ़कर के पापहरण का और कोई साधन नहीं है यद कीर्तनम सकल पापहरम मनिंद्रा यद वंधनम सकल सब यदमे वो यात्रापिम प्रतिसुरैर पूजने या तादृंग महान भवत वेंकट शैल मुखाहा मुख्या कैसे वेंकटाचल की यात्रा से बढ़कर कोई यात्रा नहीं है बोलो वेंकटाचल महातीर्थ की और स्वामी सरोवर से बढ़कर के कोई पवित्र सरोवर नहीं है यहां भगवान विराजमान है स्वामी पुष्करण्याम दक्षिणे बर्दो स्वामी दक्षिणे आलंगित पुष्करण्याणे वेंटेश वर्तते बपुर लक्ष्म भगवान वेंकटेश्वर स्वामी पुष्करणी के दक्षिण तट पर विराजमान हैं भगवती लक्ष्मी उनका आलिंगन किए हुए हैं ऐसा ये पवित्र लोक है बोलो वेंकटा चल भगवान की अब उन श्लोकों को हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं स्वरम श्री वेंकटेश्वरम देवम यह पश्यति शकृ नर सनरो मुक्ति माप विष्णु सायुज्य माप नुआ श्री वेंकटेश्वर भगवान का एक बार दर्शन जो कर लेता है एक बार एक बार वेंकटेश्वर भगवान का जो दर्शन कर लेता है वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है और विष्णु भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है विष्णु साहित्य को प्राप्त करता है अब सुनो दस वर्ष तक कठोर तप करने से सत्युग में जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी त्रेता में वही साधन एक वर्ष करने से प्राप्त हो जाता है त्रेतायाम एक वर्षे नत्पुण्यम साध्य तेंद्र भी द्वापरे पंचमा से नही साधन द्वापर युग में पांच महीने में कर लो तो हो जाएगा और कलयुग में एक दिन साधन कर लो तो सतयुग का दस वर्ष त्रेता का एक वर्ष और द्वापर के पांच महीने का जो पुण्य है वो कलयुग में एक दिन साधन करने से प्राप्त हो जाता है और कलयुग में जो एक दिन में साधन करने से प्राप्त हो जाता है उसका करोड़ गुना एक एक निमिष में श्री निवास भगवान के दर्शन करने पर प्राप्त हो जाता है कनक गिराने के समय को कहते हैं निमिष का समय एक एक निमिष के समय में निस्संदेहम भवे देवम श्री निवास विलोक नाम श्री वेंकटेश्वरे देवे तीर्थानी सकलान्यपि, इस वेंकटेश्वर तीर्थ में संपूर्ण देवता हैं, मुनि हैं, पितर हैं, एक काल दो काल त्रिकाल जो वेंकटाचल का स्मरण करते हैं वे भी पातकों से मुक्त हो जाते विमुक्ता पाप पंजरात नारायण परम देव वेंकटेशम प्रया वही पूजित शंकर सच्चिदानंद विग्रह जो वेंकटाचल भगवान का श्री त्रुपति बालाजी का स्मरण करता है श्रीनिवास भगवान का स्मरण करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है कहते दान व्रत तपस्या यज्ञ ये इनकी बड़ी महिमा है लेकिन वेंकटेश परम देवम का दर्शन नहीं किया उसके दान से उसके व्रतों से उसकी तपस्या से यज्ञों से क्या प्रयोजन है चाहे अज्ञानी हो पापी हो गा हो बहरा हो जड़ हो अंधा हो कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो यहाँ आ जाए अंधा व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं करता पर भगवान की दृष्टि तो उस पर पड़ जाएगी तो वो भी महाराज मुक्त तो हो जाएगा इसलिए सबको यहाँ आना चाहिए किंग कास्या गैया चै प्रयागे नाथ किम्फलम काशी गया प्रयाग उनसे भी बढ़कर के और यहाँ की यात्रा है मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म में भी वेंकटाचल की यात्रा तो अत्यंत दुर्लभ है श्री बालाजी महाराज की शंभुना ब्रह्मणा किंबा शक्रेना व्यलामी वैंकटे से महादेव भक्तियुक्ता प्रणाम स्मरण नरा नते ने पश्य दुखानी नीमालयम शंकर जी ब्रह्मा जी इंद्र भी यहाँ आकर भगवान की उपासना करते हैं हजारों ब्रह्मत्या सुरापान जैसे पाप भी दृष्टे नारायणे देवे विलियम या कृष्ण भगवान का दर्शन करते ही समाप्त हो जाते हैं जो भोग राज्य चाहते हैं उनको वेंकटाचल में निवास करना चाहिए एक दिन भी निवास कर ले तो भी उसकी बड़ी महिमा है यानी का पापा जन्म को तृता चानी सर्वाणी नश्य वेंकटेश्वर दर्शना करोड़ों जन्मों के किए वे पाप वेंकटेश्वर के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं वैंकटाचल के अधीश भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले लोग वैंकटाचल देश कीर्तयन अर्चय अवश्य विष्णुसारूप्यम लभते नात्र वैंकट रमणा गोविंदा Shri Sai Ram Ram Ram hello चंद्र ग्रहण के समय एक करोड़ गायों का दान कोई काशी में जाकर करे सुमेर पर्वत के समान स्वर्ण दान करे दस हजार यज्ञों का अनुष्ठान करे और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण करे पद्म पुराण में लिखा है गोविंद नाम ना न भवे गोविंद नाम के उच्चारण के पुण्य की बराबरी ये सारा पुण्य मिलकर भी नहीं कर सकता है Jai Prasadi, Govinda, Govinda, Govinda, Govinda, Benka Chiramanah, Govinda, Benka Chiramanah, Gov. अवश्यम विष्णु सारूप्यम लभते नात्र संतया यहाँ आकर भगवान लैंपेश के नामों का कीर्तन करता है दर्शन करता है अवश्य ही विष्णु के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है इसमें संदेह नहीं है जैसे सूखे ईंधन को प्रचंड अग्नि जलाकर भस्म कर देती है यथ ही धान से समुदोग तथा पापाणी सर्वाणी वेंकटेश्वर दर्शनम पाप जलकर भस्म हो जाते हैं वेंकटेश्वर भगवान की आठ प्रकार की भक्ति है कितने प्रकार की भक्ति है नवदा भक्ति तो आपने सुनी है, अष्टदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी हाँ हाँ पहली भक्ति क्या है प्रथम भगती चंतन कर संगा भगती चंदन कर है तद भक्त जनवात् ये पहली भक्ति है भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम उनकी कैसी सेवा करना जैसे मैया अपने छोटे बच्चे की सेवा करती है ऐसे ही भगवान के भक्तों की संतों की वैष्णवों की सेवा करना ये वेंकटेश भगवान की पहली भक्ति है उनकी सेवा पूजा करके भोजन आदि करा के उन्हें संतुष्ट करना स्वयं उनका पूजन करना और स्वयं उनके पूजन के लिए अपने शरीर के प्रत्येक चेष्टा को करना भगवान की कथा के महात्म का श्रवण करना वैष्णवों का आदर करना जैसे आंख नाक कान कंठ अपने काम करते हैं कि नहीं करते ये सब संगीत के विज्ञान महानुभाव ये सब बड़ा श्रम किया है इन महानुभावों किन ने किन्हीं ने बम्बई जाके सीखा है तो किन्हीं ने बनारस जाके सीखा है तो किन्हीं ने किसी ने इंदौर सीखा है इन्होंने बनारस सीखा है और बांसुरी वाले तो वृंदावन में ही सीख सकते हैं बांसुरी बजाने वाले तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी है ना तो कहीं से भी सीखा होगा बांसुरी वालों के गुरु तो श्री कृष्ण ही तो महाराज जी ये सब बड़े बड़े संगीत वाले लोग हैं अरे भाई कोई एक अक्षर संगीत का न जानता हो वो भी 24 घंटे में एक बार गाता जरूर है भले स्नान घर में जाके गाए बाथरूम में जाके गाए पर हर आदमी जब मस्ती में आता तो कुछ ना कुछ गाता जरूर है, गाता कि नहीं गाता भले उसका स्वर हो न हो राग ताल स्वर का कोई उसको ज्ञान ना हो तो भी गाता है कि नहीं ये स्वाभाविक है गाना ये मनुष्य की प्रकृति है जैसे आंख नाक कान का आंख का पलकों का गिरना उठना कुछ न कुछ गाना बोलना ये स्वभाव है ऐसा ही भगवान के स्मरण का स्वभाव बन जाए इसको एक भक्ति कहा श्रीनिवास से देवस्व सरणम सततम तथा सतत भगवान का स्मरण खाते पीते सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते छींकते हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे वेंकटाचल पर निवास ये आठ प्रकार की भक्ति वेंकटा चल भगवान की कही गई है कोई मलेच्छ भी ये आठ प्रकार की भक्ति करने लग जाए उसका भी कल्याण हो जाएगा लिख लो श्लोक भक्तियान्य या मुक्ति ब्रह्म ज्ञाने ने निश्चिता अनन्क्ति से ही मुक्ति होती है अनन्य भक्ति से ही ब्रह्म ज्ञान होता है ये भगवान व्यास घोषणा कर रहे थे बिना भक्ति के न मुक्ति होगी और न बिना भक्ति के ब्रह्म ज्ञान होगा वेदांत शास्त्र के श्रवण से यतियों को ऊर्धरेता ब्रह्मचारियों को मुक, सात मुक्ति ज्ञानम वेदांत श्रवणोद इनको मुक्ति हो जाती है पर महाराजी भगवान वेंकटेश प्रभु की भक्ति करने वालों को बिना वेदांत सुने और बिना ज्ञान के भी केवल भगवान का नाम लेते लेते वे संसार चक्र से मुक्त हो जाते ऐसी महिमा है और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है वेंकटाचल में विराजमान भगवान के दर्शन का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है सर्वेशा चैव वर्णान सभी वर्णों के लोग आकर भगवान का दर्शन यहाँ कर सकते हैं अखिलाम श्रमिणाम अपनी अखिलांश श्रमिणाम षडभ सभी संप्रदायों के विरक्त संत आकर इनका दर्शन कर सकते हैं श्री वेंकटेश्वर देवस्थ दर्शना देव केवलम इनके दर्शन से अपुनर्भवदा मुक्ति ही भविष्य विलंबितम अविलंब उसको अपूर्नर्भव मुक्ति प्राप्त होती द्वारा जन्म नहीं होता है अरे महाराज जी मनुष्य तो मनुष्य है कीड़ा मकोड़ा ये भी वेंकटाचल में आकर निवास करें और उनके शरीर पूरा हो जाए उनकी भी मुक्ति हो जाती है बोलो श्री वेंकटेश भगवान की जय क्या करें हमने तो बहुत पाप किया अब हम क्या करें बोले कोई चिंता मत करो अब एक बार वेंकटाचल अब मत करना बस ये बात जरूर है हाँ अब आ गए एक बार दर्शन कर लिए पुष्करणी में स्नान कर लिए अब मत करना नहीं तो हाथी को महावत मलमल के स्नान कराता है और जैसे ही बाहर निकलता है सूर से धूल मिट्टी ऊपर डाल लेता है कुंजर स्नान हो जाए अब मत करना पर किया इसलिए तो रो मत आ जाओ वेंकटाचल तिरुपति बालाजी आ जाओ स्वामी पुष्करणी में स्नान करो फिर हम निवेदन करें लिखा है पुराण में कि जब जीव वेंकटाचल आता है तो उसके देह में स्थित अनंत जन्मों के पाप घबराने लग जाते हैं घबड़ाते घबराते सब खोपड़ी में चले जाते बालों में इसलिए यहां आकर सिर मुड़ाना पड़ता है बालाजी गए मुड़ाएं सिद्ध कहते हैं ना प्रयाग गए मुड़ाएं सिद्ध तो बालाजी गए मुड़ाएं सिद्ध उसको लोगों ने कामना से भी जोड़ दिया बहुत से लोग मनोती करते हैं हमारी अमुक कामना पूरी हो जाएगी तो हम मुंडन कराएंगे ऐसा भी लोग यहां करते हैं पर कामना नहीं यहाँ बिना कामना के भी तीर्थ के संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति के लिए मुंडन कराना चाहिए ऐसा पुराणों में लिखा है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय माँ गर्व क्रियता पुण्यम मयाकारी बाजने वेंकटेश महादेव श्रीनिवासे विलोकिता विलोकित न्यूना नाधिकार्यु किंतु सर्वे महाजना वेंकटा के महापुरुण ने सर्व पाचकना सुने श्रीनिवासम परम देवम प्रसिद्ध नुल्यता में चतुर्वेद्यूतले जिसने श्री वेंकटेश भगवान का दर्शन कर लिया उसकी बराबरी करने वाला चारों वेदों का पंडित भी नहीं है यदि उसने दर्शन नहीं किया वो एक व्यक्ति ने दर्शन कर लिया तो दर्शन करने वाले की महिमा बढ़ जाती है जो भक्ति पूर्वक भगवान वेंकटेश का दर्शन पूजन करते हैं वो अपने सकोटि कुल संयुक्त प्रयात हरि मंदिर करोड़ों कुलों के सहित भगवान के धाम को जाते हैं पर बस सावधानी पूर्वक तीर्थ का सेवन करें, भगवान को साक्षात भगवान मान कर के दर्शन करें, ये इनकी महिमा है संपूर्ण यज्ञ तप दान तीर्थ स्नान का जो फल है वो यहां आने पर करोड़ों गुना हो जाता है करोड़ों गुना हो जाता है कोई भी शुभ कर्म यहां आकर कोई करे तो करोड़ों गुना उसका पुण्य हो जाता है वैंकटाद्रि निवासम चौ चिंतन घटिका दो घड़ी दो घड़ी माने 48 मिनट करोड़ों करोड़ों यज्ञ जब तब करने का पुण्य यहाँ केवल 48 मिनट बैठकर साधन कर लो तो प्राप्त हो जाए आप लोग तो गोविंदायन महा गोविंदायन महा गोविंदायन महा दो घंटा रोज तुलसी चढ़ा रहे हो हैं? तो एक ठाकुर जी की और पूजा गो माता की और महाराज जी की कितनी कृपा है अब एक बात और सुन लू वन बिहारी लाल जिस व्यक्ति के मन में तिरुपति बालाजी के दर्शन का भाव नहीं जगता यहाँ आने पर भी जिसको दोष ही दोष दिखाई पड़ते है अरे क्या है कुने खाने का धंधा बना रखा है मंदिर बना लिया यूँ कर दिया त्यू कर दिया इस तरह की भावना यहाँ आने पर किसी के मन में वो आ गई यहाँ आकर भी भाव से दर्शन नहीं करता तीर्थ का भाव से दर्शन नहीं करता तो महाराज जी वेंकटाचल महात्मा में भगवान व्यासी कह रहे हैं समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति वर्ण शंकर जरूर है ये वर्ण शंकर की पहचान है इस तीर्थ में आकर भी उसको भाव नहीं जगा न पितृीज संभव वो अपने पिता की संतान नहीं है इतना महाराज महात्मा वेंकटाचल का है इसलिए वेंकटाचल में अवश्य आकर जीवन में एक और वेंकटाचल का दर्शन अवश्य करना चाहिए अब एक बात और हम कह देते हैं और कहकर के संपन्न करते हैं वो बात ये है कि जो लोग धाम निष्ठ संत हैं अयोध्या चित्रकूट वृंदावन में रह करके अहरनिश भजन कर रहे हैं भाई धाम में भेद नहीं और ठाकुरों में भेद नहीं वही वेंकटाद्री बिहारी ही तो वृंदावन बिहारी के रूप में विराजमान है ये वेंकटाद्री बिहारी ही तो कनक बिहारी जी के रूप में विराजमान है इसलिए जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें अवश्य आना चाहिए और जो धाम निष्ठा लेकर चित्रकूट अयोध्या वृंदावन में अखंड वास कर रहे हैं उनकी निष्ठा को हम विचलित नहीं करना चाहते है उनको हम वंदन करते हैं क्योंकि कथा तो सब सुनते हैं ना सब कहें महाराज ऐसा ऐसा बात बोले छोड़ो वृंदावन चलो बुधरी चलो और उनका भजन साधन छूटेगा तो अपराध किसके ऊपर जाएगा ऐसे जो धामनिष्ठ संत हैं उनको हमारे करुणा वरुणालय श्रीनिवास वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी वहीं पहुँच दर्शन दे देंगे बोलो श्री बालाजी महाराज की जय जय श्री राधे इस प्रकार से पाप नाशन तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है भद्रमती नाम के ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन किया है इस भद्रमती ब्राह्मण ने स्नान करके और पाप नाशन तीर्थ को भद्रमती नाम के ब्राह्मण बड़े विद्वान थे उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था उनकी छह पत्नियां थी कृता सिंधु यशोवती कामनी मालिनी और शोभा और उन ब्राह्मण ने उन छह पत्नियों के गर्भ से 200 पुत्र उत्पन्न किए कितने पुत्र उत्पन्न किए छह पत्नियां थी उनकी भद्रमती की और संतान कितनी भई 200। तो। बड़े वीर पुरुष थे ब्राह्मण इसमें कोई संदेह नहीं आज हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है और एक फैक्ट्री तो बिल्कुल बंद होने के कगार पर है कौन सी फैक्ट्री जानते हैं साधुओं की फैक्टरी बंद साधुओं की फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है क्यों साधुओं की फैक्ट्री तो गृहस्थ लोग चलाते हैं है? अब हम भी किसी न किसी परिवार में ही तो पैदा हुए और फिर संतों की शरण में आ गए अब क्या हो गया है अच्छे संस्कार संपन्न परिवारों में एक ही बालक है अब वो कहाँ से बाबा जी बनेगा भाई कहाँ से भजन करेगा धीरे धीरे धीरे धीरे महाराज साधुओं की फैक्ट्री बंद हो रही है एक बार हम ऋषिकेश में परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में बैठे थे तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा अकाल पड़ गया जी अकाल अकाल पड़ गया जी अकाल हमने सोचा शायद किसी ने सुना दिया होगा कहीं अकाल पड़ गया तो हमने हाथ जोड़कर पूछा कि स्वामी जी कहां अकाल पड़ गया तो हंसकर बोले स्वामी जी साधुओं का अकाल पड़ गया क्या कहा साधुओं का काल पड़ गया अब साधु नहीं बनते पवित्र गृहस्थाश्रम से पवित्र संत निकलते हैं अब ग्रह ही इतना मलिन हो गया तो पवित्र संत कहां से आवे तो बुरा नहीं मानना वर्तमान समय के जो ऊटपटांग व्यवहार करने वाले असंयमित जीवन जीने वाले लोग हैं उन परिवारों से कोई छोड़कर साधु बनने चलता भी है तो वह अपने दूषित संस्कारों को जल्दी समाप्त नहीं कर पाता है अब दूसरी संस्कार लेकर आया है यहाँ तो यहाँ आकर क्या करेगा जशन करेगा कुरीतिया पैदा करेगा गाली गलौज करेगा झगड़ा करेगा और उससे क्या होगा उससे संत वेश में वैसे ही लोगों की श्रद्धा शिथिल होती चली जा रही है उससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है इसलिए हमारी प्रार्थना है नाम मात्र के लिए भी भगवान ने गुरु ने कृपा करके संतवेश दिया है तो इतने सावधान रहो कि तुम्हारी साधुता पर संसार में कोई उंगली ना उठा सके इतना संयत सावधान पवित्र व्यवहार करो आप वहां बैठ के सो जाए आपका क्या घाटा है हम यहां बैठ हम यहां बैठ के सो जाए तो सबकी नजर हमारे ऊपर टिकी कि नहीं टिकी ले महाराज कहते कथा में नहीं सोना चाहिए खुद सो गए ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संतों पर सारे संसार की दृष्टि लगी हुई है कि सारे संसार के पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक कौन है संत हैं गृहस्थों पे जिम्मेवारी कम है साधुओं पे जिम्मेवारी ज्यादा है गृहस्थों पर अपने कल्याण की जिम्मेवारी है और साधुओं पर अपने कल्याण के साथ जिस कुल में पैदा हुए उस कुल के भी कल्याण की जिम्मेवारी है और जिस राष्ट्र में वे पैदा हुए हैं उस राष्ट्र के भी कल्याण की जिम्मेवारी है और राष्ट्र ही नहीं उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंब कम सारे संसार के कल्याण की जिम्मेवारी साधुओं की है गृहस्थ पर भार बहुत कम है साधु पर भार बहुत ज्यादा है इसलिए हमारी प्रार्थना है आप साधुओं की फैक्ट्री बंद मत कीजिए इसको चालू कीजिए फिर से पवित्र संतान उत्पन्न कीजिए और दान दक्षिणा तो आप देते हैं अच्छी बात है कोई समय आएगा कि श्री सिया वल्लभदास जी महाराज साधुओं की संस्था चलाने के लिए भक्तों से कहना पड़ेगा अब भेंट मत दो अब पुत्र दो क्या कहना पड़ेगा पुत्र दो आप लोग कहेंगे पुत्री दो नहीं चलेगा क्या आज के सुधारवादी लोग स्त्रियों को भी संन्यास शिक्षा दे रहे हैं लेकिन हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि यह कर्म शास्त्र निषि है माताओं को अपने घर पे रहकर अपने पति अपने पिता अपने भाई उनके संरक्षण में रहकर ही भजन करना चाहिए उन्हें घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए साधु संन्यासी नहीं बनना चाहिए उन्हें मठ मंदिरों में स्त्रियों को स्थाई निवास नहीं देना चाहिए गिरक्तों की सन्यास की मर्यादा का सत्यानाश हो जाता है तो जिस आश्रम में वे उन आश्रम के संतों की भी साधुता का नाश हुआ और स्वयं उनके भी चरित्र का नाश हुआ उनकी श्रद्धा का नाश हुआ और ऐसे ऐसी जो दुर्वृत्तियां हैं वे छिपती नहीं है वे कभी न कभी उजागर होती हैं, तो उससे सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि होती है इसलिए हमारी प्रार्थना है सावधानी ही जीवन है अपने गुरुजनों के नाम को कलंकने लगे ऐसा काम करो माताएं खूब भक्ति करो अपनी संतान को अच्छे संस्कार दो आप मीरा हो आप कर्मेती हो आप अनुसुया अरुंधति सावित्री हो आप पवित्र संस्कारों को अपनी संतान को दीजिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहां बड़े पैमाने पर सन्यास शिक्षा हो रही है स्त्रियों को साधकों को सबको सन्यास दिया जा रहा है आप उपस्थित होइए हम भी थे हमसे भी बहुत आग्रह था कहा हम तो पहुंच नहीं सकते व्यवस्था बना दी जाएगी व्यवस्था तो से भी नहीं पहुंच सकते और पूज्य श्री रमणवीति वाले महाराज जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि बुरा मानो माई डियर चाहे भला मानो जहां शास्त्र विरुद्ध कोई काम होगा वहां मेरी उपस्थिति संभव नहीं है बुरा मानो चाहे भला मानो मैं वहां उपस्थित नहीं हो सकता क्या कहें तो तो महाराज ये ब्राह्मण इनके छह पत्निया थी 200 पुत्र थे महाराज जी लेकिन नहीं दरिद्र समुख जग महाराज जी वो तो दरिद्रता के दुख से दुखी दो सौ बच्चों का पोषण इतना बड़ा कुंडवा कौन भरण पात्र बड़े दुखी थे उनके वो ब्राह्मण विलाप करते थे हाय हाय मैं क्या करू बोले देखो भले ही ज्ञान और सदाचार से हम सम्पन्न है फिर भी इतनी संतान के कारण मेरा जीवन विकार के योग्य है उनकी पतिव्रता पत्नी ने छह पत्नियों में एक पत्नी उनका नाम था कामिनी उन्होंने कहा कि हे भगवान हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है कैसे बोले स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर वेंकटाचल नाम का महान दिव्य पर्वत है उस पर्वत का दर्शन करते ही सारे पापों का नाश हो जाता है दरिद्रता पाप का ही परिणाम है वहां जाकर पाप नाशन तीर्थ में हम स्नान करें हमने नारगी के मुख से इसका महात्म सुना था कि वेंकटाचल पर जो पापनाशन तीर्थ में स्नान करता है उसको उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं संपूर्ण पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वे ब्राह्मण वेंकटाचल आए और यहां आने पर उन्होंने पांच हाथ भूमि एक ब्राह्मण से मांगी सुघोष से सुघोष प्रसन्न हो गया उसने पृथ्वी वैष्णवी पुण्या पृथ्वी विष्णु पालिता पृथ्व्या प्रदानेनो प्रीताम में जनार्दना ये कहकर के पृथ्वी दे दी और महाराज जी भद्रमती ने भद्रमती का पूजन किया और भद्रमती इस पुण्य भूमिदान के पूर्ण से उस ब्राह्मण को तो भूमिदान करने वाले को तो भगवान का धाम प्राप्त तो हो गया और भद्रमती अपने पुत्रों के साथ वेंकटाचल पर गए और महाराज जी जाकर उन्होंने पाप नाशन तीर्थ में स्नान किया श्री स्वामी पुष्करणी में स्नान किया श्वेतवाराह भगवान का दर्शन किया और अपनी संतान के सहित भगवान वेंकटेश प्रभु का दर्शन करते ही महाराज रोने लगे ब्राह्मण और वेंकटेश भगवान का जैसे ही दर्शन किया भगवान साक्षात प्रकट होकर उनसे बातचीत करने लगे उनकी दरिद्रता का नाश हो गया नमो नमस्ते खिल नमो नमस्ते खिल नमो नमस्ते मरनायकाय नमो नमो दैत्य विमर्दनाय ये कह करके स्तवन किया है श्री राम जी के रूप में स्तवन किया है श्रीनिवास भगवान का नमस्ते कमला का। नमस्ते सुखदाई ने, ने भुयो भुयो श्री आस ने तुभ्यम भूजो भूजो नमो नमः, ये श्रीनिवास भगवान का स्त्रोत्र है भद्रमती ब्राह्मण के द्वारा किया गया स्त्रोत्र बड़ी महिमा है इसकी तो हम लोग बैठे है यहाँ तो कम से कम अंतिम श्लोक के द्वारा तो भगवान की स्तुति कर सकते कि नहीं आप सब लोग तो भगवान की तरफ ही हाथ जोड़ के बैठे हैं और हम भगवान की गोद में बैठे हैं ऐसा भाव इधर ही है ना ठाकुर जी इधर ठाकुर जी हैं तो हम तो ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं तो आप लोग ठाकुर जी के सम्मुख विराजमान हैं चारण करें नमस्ते कमला कांता नमस्ते कमला कांता सभी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें नमस्ते कमला कांता नमस्ते कमला का नमस्ते सुखदाईने शिनेतिनाशिने तोभ्यमता चल पर्वत पर आकाश गंगा है उसकी महिमा है रामानुज नाम के ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा की है उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान के भक्तों के लक्षणों का वर्णन है भगवान के भक्त भगवान के भक्तों का लक्षण क्या है कहते महाराज जी जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं जो दूसरे में दोष कभी देखते ही नहीं है जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते है जो ज्ञानी है जो निष्प्रिय हैं कुछ चाहते नहीं है शांत चित्ते हैं उन्हीं को भगवान का भक्त समझना चाहिए जो मनवाणी और क्रिया से दूसरों को पीड़ा नहीं देते जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है जो उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है जो भगवान के चरणार्वलों के भक्त हैं भगवान कहते हैं वेंकटेश भगवान स्वयं बोल रहे हैं वो मेरे उत्तम भक्त है जो उत्तम माता पिता की सेवा करते हैं देव पूजा में लगे रहते हैं भगवत पूजा के कार्य में सहायता करते हैं मेरी पूजा देखकर आनंदित होते हैं वे भगवत भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मचारी और सन्यासियों की सेवा करते हैं कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं, शत्रु मित्र में संभाव रखते हैं धर्म शास्त्र के वक्ता और सत्यवादी है ऐसे पुरुषों की सेवा करते हैं वे भी मेरे श्रेष्ठ भक्त है जो दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं जो भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं भगवान का नाम सुनकर जो हर्ष से खिल उठते हैं भगवान वेंकटेश करें हे रामानुज विप्र वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं दोषों को ग्रहण नहीं करते हैं मेरा भजन करते हैं मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं मेरे नामों का स्मरण करते हैं मेरे भक्त हैं, वे सब मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं बोलो भक्त भक्तवत्ल भगवान की दान किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए इसका भी बड़ा सुंदर विचार है कुपात्र को दान देना चाहिए कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए इतनी सी समझना चाहिए चक्रतीर्थ की महिमा है पद्मनाभ की तपस्या है ये पद्मनाभ तप कर रहे थे और राक्षस ने आकर आक्रमण किया भगवान की शरण ग्रहण की भगवान के चक्र ने प्रकट होकर राक्षस का बध कर दिया और उस भक्त की पद्मनाभ ब्राह्मण की रक्षा कर ली ये चक्रतीर्थ भी यहीं विराजमान है चक्रतीर्थ की बड़ी भारी महिमा है पद्मनाभ मुनि की इन्होंने रक्षा की है सुंदर नाम का गंधर्व वशिष्ठ जी के हिसाब से राक्षस हो गया था वह भी आया है और यहाँ आकर के उसने स्नान किया है दर्शन किया है वह भी मुक्त हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान में आकर वो स्नान करके मुक्त हो गया है यहाँ एक घूर्ण तीर्थ भी है इस घूर्ण तीर्थ में स्नान करके भी ये गंधर्व का उद्धार हो गया था घूण गंधर्व पत्नी का ये घूर्ण तीर्थ की भी बड़ी भारी महिमा है इसका वर्णन अगस्त्य जी महाराज ने किया है ये वेंकटाचल के मुख्य एक आठ तीर्थ हैं यहाँ कितने तीर्थ हैं 108 तीर्थ हैं इनमें 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य को देने वाले हैं और छह तीर्थ मुक्ति देने वाले हैं स्वामी पुष्करणी आकाशगंगा पाप विनाशन पांडु तीर्थ कुमारधारी का तीर्थ और तुम्ब तीर्थ ये इतने तीर्थ कम से कम छह तीर्थ तो यहाँ दर्शन करना ही चाहिए तुम्ब तीर्थ को आपने सुना कि वहाँ दर्शन करके गर्भवास में नहीं जाता है इसकी बड़ी भारी महिमा है आज सहज ही हमको पांडु तीर्थ का दर्शन हो गया जहाँ हवन करते हैं उसके नीचे ही गुफा में पांडवों की प्रतिमा मोहनदास ही ले गए थे हमको दर्शन कराने थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है बड़ा सुंदर दर्शन है और गो तीर्थ है पद पद पर यहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं इनका भी नाम पांडु तीर्थ का भी छह प्रधान तीर्थों में नाम आया है वहाँ एक शिला है महाराज जी कहते हैं ये साक्षात भगवान विश्वनाथ जी ये वेंकटेश भगवान के सामने ही शिला रूप में विराजमान थे एक ब्राह्मण का लड़का मर गया उसने कहा विश्वनाथ जी से मेरा बेटा जिला नहीं जिलाया शंकर जी ने उनकी राजी वो तो मालिक है ना राजाधिराज हैं जिला में जिला में नहीं जिला में नहीं जिला में नहीं जिला तो ब्राह्मण नाराज हो गया बोले जाओ हमारे पुत्र को जिंदा नहीं करते तो जाओ मंदिर के बाहर चले जाओ बोले ठीक है यही बैठ करके वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं निकट में ही है महाराजी तीर्थ वहाँ और आज भी मंदिर से भगवान का प्रसादी माला और उनका प्रति सोमवार की ओर ऐसी अर्चन होता है वो शिवलिंग भी यहाँ पी है लेकिन भगवान प्राकृतिक शिला रूप में ही भगवान शिव विराजमान है पांडु तीर्थ में पांडव तीर्थ में ही विराजमान है हम दर्शन करके आए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय और इस प्रकार से ये संक्षिप्त भाव से हमने वेंकटाचल तीर्थ का स्मरण किया इसमें पांचों पांडव महाराज जी आए हैं और यहाँ आकर के उन्होंने यहां एक और बात है यहां आकर के महाराज जी उन्होंने गोदान किया है और भगवान श्री कृष्ण उनके कल्याण के लिए गोदान यहां लिया है ऐसा भी वर्णन बोलो भक्तवत् भगवान की जय जय श्रीला स्वर्णमुखरी नदी के प्राकृत्य का वर्णन है भगवान श्वेत कैसे प्रकट भय इनका वर्णन है जिनका हमने दर्शन किया दर्शन किया वर्णन किया बारा जी ने बारह भगवान आज भी प्रकट होकर के विराजमान है वेंकटाचल पर राजा शंख और महर्षि अगस्त को भगवान ने दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किया है अगस्त जी ने प्रार्थना की है कि भगवान आप सबको दर्शन देने के लिए प्रकट होकर यहाँ विराज है जी की प्रार्थना पर ही भगवान प्रकट है कालांतर में भगवान कन्दरा चले गए थे जब श्री हाथीराम बाबा आए हैं तब भी भगवान कंदरा में उनके साथ संवाद करते थे भगवान हाथीराम बाबा के साथ चौसर खेलते थे अठारह राजाओं ने पूरा का पूरा पर्वत हाथीराम बाबा को दान कर दिया था बाबा की भूमि में ही सब जय जयकार हो रही है आज भी हाथीराम बाबा मठ से मंगलाभोग आज भी वहीं से जाता है माखन मिश्री और पान ये आज भी वहाँ से जाता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की अंजना तीर्थ है जिसको जापाली तीर्थ कहते हैं अंजना तीर्थ की बड़ी महिमा है वायु देव द्वारा वरदान प्राप्त हुआ और हनुमान जी का अवतरण यहीं अंजना माता ने तपस्या करके और तो हनुमान जी को प्राप्त किया है आकाश गंगा तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है बोलो भक्तवत् भगवान की जय और वहाँ जापाली हनुमान जी महाराज हैं, जो आज भी जप कर रहे हैं जावाली ऋषि को दर्शन दिया है और बाबा श्री हाथीराम बाबा ने वहाँ बैठकर के भी बड़ी कठोर तपस्या की है हनुमान जी का साक्षात्कार प्राप्त किया है और महाराज जी हाथीराम बाबा ने जीवित समाधि ग्रहण की है वेणु गोपाल भगवान का मंदिर है और उनकी जीवित समाधि है जिसका आकर अवश्य दर्शन करना कल हम जीवित समाधि का दर्शन करके आए बोलो श्री वेंकटेश बालाजी महाराज ये, ये हमने संक्षिप्त रूप से स्कंद पुराण का ये जो वेंकटाचल महात्म्य है इसको ठीक से कहा जाए तो कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए केवल इसी को कहने के लिए लेकिन व्यास समास के क्रम से दास ने ये वेंकटाचल महात्म्य को प्रायः आद्यो पान्त्य ही कह दिया है और अब विचार है कि अब जो दिन बचे हैं उनमें कुछ विशेष बातें महात्म्य की वाराह पुराण में वायु पुराण में ब्रह्म पुराण में आवेंगी तो उनको भी इच्छा है कि थोड़ा ग्रंथ देख करके और कुछ कुछ भाव उनके भी कहे जाए Jai Jai Sri Radhe, Sri Radhe Gopal, Bhaj Man Sri Radhe, Sri Radhe Ko. के प्रकरण का श्रवण किया इतना दक्ष कन्या नाम कथिता पति संत श्रद्धावान संस्मरेन नेतान अनपत्यो न जाए थे इस सृष्टि के क्रम का दक्ष की पुत्रियों के वंश का जो श्रवण करता है वो नितान नहीं रहता ऐसा इसका बड़ा महत्व है अब परम भागवत श्री ध्रुव जी के चरित्र का आरंभ विष्णु पुराण के अनुसार हुआ श्रीमद् भागवत की कथा में भी आप लोग ध्रुव चरित्र सुनते हैं पर भागवत जी में ध्रुव चरित्र जो है और विष्णु पुराण में जो ध्रुव चरित्र है वो और अधिक विशिष्ट है और विस्तार से है तो भागवत जी के चरित्र को तो आपने सुना ही है कुछ भागवत के भावों को भी हम कहेंगे और विष्णु पुराणों तो ध्रुव चरित्र हम कहने जा रहे हैं बोलो श्रीध्रुवजी महाराज की प्रियब्रत श्रीपराशर उच प्रियत्न पदौ मनोस्वायं भुवश्यत दव पुत्रौ तो महावीय धर्म्यौ कथित तयोरुत्तान पादस्त सुचिया मुत्तम सुता अभीष्टाया मभूत ब्रह्मन पितुरत्यंत वल्लभ श्री स्वायंभव मनु के दो पुत्र हुए ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम उत्तान हुआ प्रियव्रत और उत्तान नाम के दो पुत्र हुए महाराज उत्तान का प्रेम अपनी ज्येष्ठ पत्नी सुमत सुनीति से नहीं था कम था और सुरुचि से उनका अधिक प्रेम था सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम हुआ सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव हुआ यह गोवत्स द्वादशी व्रत किया था भविष्य पुराण के अनुसार गोवत्स द्वादशी व्रत किया था सुनीति ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि जो आती है न महाराजी कार्तिक कृष्ण द्वादशी गोवत्स द्वादशी कहते हैं इस गोवत्स द्वादशी का व्रत करने से सुनीति माता ने गो सेवा की थी और गोवत्स द्वादशी का व्रत किया था उसी के प्रभाव से उनका पुत्र इतना धर्मात्मा हुआ महान भक्त ध्रुव हुआ एक दिन की बात है ध्रुव जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई उत्तम पिताजी की गोद में बैठा हुआ है आपने देखा होगा घरों में छोटे बच्चे में एक बच्चे को आप गोद में ले लो ना तो दूसरा बच्चा अपने आप आ जाएगा गोद में एक को कोई चीज दे दो तो दूसरा रूठ जाएगा हमको भी वही चीज चाहिए बालकों का स्वभाव होता है अपने छोटे भाई को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देख करके बालक ध्रुव के मन में भी भाव आए मैं भी अपने पिताजी की गोद में बैठूं और पिताजी की गोद में बैठने के लिए वो जैसे ही उद्यत हुए महाराज सिंहसन पर बैठे सिंहसन ऊंचा है, है। गोद में उत्तम बैठा हुआ है छोटे से पांच वर्ष के दूरी सीढ़ियों पर चढ़कर सिंहासन के निकट पहुंचे अपनी छोटी छोटी भुजाओं को ऊपर किया पिताजी उनको उठाना ही चाहते थे गोद में तब, -तब सुरुचि ने दूर से देख लिया वह स्वभाव से चंडी सुरुचि दौड़ी हुई आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़कर उसको वहां से हटा दिया झिटक दिया दूर अलग कर दिया और कहा प्रियते कि महान मनोरथ अी गर्भजातेन यूय मो बेटा दृक् ये तेरा महान मनोरथ व्यर्थ है क्यों यद्यपि तू राजकुमार है महाराज का ही पुत्र है और ज्येष्ठ राजकुमार है फिर भी तू महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है क्यों तेरा अपराध क्या है तेरा अपराध यही है कि तू मेरी सौत के पेट से पैदा हुआ है एक बात हम आपको निवेदन करें सौतिया डाह कितना खराब होता है हमने महापुरुषों से गुरुजनों से सुना है कि महाराज उत्तानपाद ने पहले सुनीति से ही विवाह किया था पर लंबे समय तक जब सुनीति से कोई संतान न हुई तो सुनीति के ही आग्रह पर महाराज उत्तान पाद ने सुनीति की ही छोटी बहन सुरुचि से विवाह किया खास बहन थी आप सोचिए पर ये सुरुचि आई और उसके बाद सुनीति ने गोवत्स द्वादशी व्रत किया और गोमाता की कृपा से सुनीति के ध्रुव का जन्म हो गया ध्रुव के जन्म के एक वर्ष के पश्चात सुनीति ने जन्म लिया सुनीति के सुरुचि के पेट से उत्तम ने जन्म लिया उत्तम ध्रुव जी से एक वर्ष छोटे थे पर यह सौतिया डाह इतना बुरा होता है कि अपनी बड़ी बहन उसको भी सौत मान लिया बहन एक अन्य स्त्री दूसरी स्त्री के पेट से पराई स्त्री से पैदा हुआ है तू महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता उच्च मनोरथ से मतपुत्र से व कि वृथा सुनी मात्मनो जन्मो जन्मो किंतया ये मनोरथ तो मेरे पुत्र का ही सफल होगा मेरा पुत्र ही राजा बनेगा इस सिंहासन पर बैठने का मतलब है राजा बनना अरे भले आदमी अरे उसकी गोद में पिता की गोद में कोई बैठ गया तो गोद में बैठने से कोई राजा थोड़ी बन गया पर ईर्ष्या इतनी है कि इस गद्दी पर महाराज बैठेंगे और महाराज के बाद मेरा लड़का उत्तम बैठेगा तू नहीं बैठ सकता तुझे पता नहीं है कि तेरा जन्म सुनिखी के पेट से हुआ है गर्भ से हुआ है शास्त्रों में नारियों का समादर करना चाहिए ऐसी आज्ञा है स्त्रियों का जो अनादर करते हैं उस घर में देवता रुष्ट हो जाते हैं देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं। जिस घर की बहू बेटिया पीड़ित की जाती हैं, सताई जाती है वो रुदन करती है उस घर से लक्ष्मी जी चली जाती है यत्र नार्यस्व पूज्यंते रमनते तत्र देवता स्त्रियों के का आदर जहां होता है वहां देवता रमन करते हैं लक्ष्मी विलास करती है माताओं को कभी दुखी नहीं करना चाहिए रुलाना नहीं चाहिए यह तो हमारे शास्त्रों में लिखा है किंतु इसके साथ ही एक बात और विशेष रूप में लिखी हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है हमारे शास्त्रों में लिखा है पुरुष का धर्म है वह स्त्री का सम्मान करे आदर करे किंतु जो पुरुष स्त्रैण होता है उसकी शास्त्रों में बड़ी निंदा होती जानते हो नहीं जानते संस्कृत भाषा का शब्द है को आज की भाषा में कहेंगे जोरू का गुलाम अपना ज्ञान विवेक बुद्धि सब गिरवी रख दिया हो जिसने पत्नी के चरणों में भेंट कर दिया हो वो कहे दिन को रात तो कहे रात और रात को दिन कहे तो बोले दिन हम हंसाने रुलाने के लिए नहीं कुछ बात बोल रहे कुछ काम ऐसे हैं जिसके हैं उसी को करना चाहिए सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु द्वे हर मनुष्य के पास दो चीजें एक सुमति और एक कुमति ओके पुर रहे सबके भीतर दो चीजें हैं सुमति और कुमति सुमति संपत्ति का कारण है और कुमति विपत्ति का कारण है सुमति रहेगी तो संपत्ति सुख सौभाग्य सब बढ़ेगा और कुमती आएगी तो सब मटिया मेट हो जाएगा चाहे जितनी संपत्ति हो कुमति आई नहीं कि सब गई सर्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु दूसरी बात वृद्धो यूनाभ्युदय मतिना श्रद्धया सेवनी जवान व्यक्ति बहुत ध्यान से सुने जवान व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है अपना उत्कर्ष अपनी उन्नति चाहता है भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों प्रकार की उन्नति को युवक चाहता है तो उसे युवा का संग नहीं करना चाहिए जवान व्यक्ति को जवान व्यक्ति का संग नहीं करना जवान व्यक्ति को बच्चों का संग भी नहीं करना जवान व्यक्ति को जवान का संग नहीं करना किसका संग करना ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध अवस्था में भी बड़े हों और ज्ञान में भी बड़े हों ऐसे परिपक्व विचार वाले महापुरुषों का बड़े बूढ़ों का संग जवान को करना चाहिए हनुमान जी युवा हैं, पर हनुमान जी संग किसका करते हैं बड़े बूढ़े का जामवंत जी का जाम बंत में पू आ रामेवंत संभाल लिया और जामंत्री जी से न पूछते हनुमान जी तो हनुमान जी का राम जी के दासों में पहला नाम नहीं लिखा जाता दासनपति हनुमान जो बने हैं वो तो हनुमान जी ने दिखा दिया बलवान को युवान को किसी वृद्ध का संग करना चाहिए जान वृद्ध अनुभव वृद्ध वयो वृद्ध एक साधुसाई कहावत सुन लो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे साधु की कहावत कहते छोरा छोरी छुरी साधु को तीन चीज बुरी क्या कहते थे छोरा छोरी छुरी और साधु को ये तीनों चीजें बुरी इनको त्याग दो छोरा माने लड़का लड़के इनका स्वभाव कैसा होता है बालक बर्रे एक स्वभा के छत्ता में हाथ डाल दो महाराज दुबले पतले को भी दुर्बल दास को भी मोटा कर देंगे बिना गोली खाए बिना कैप्सूल खाए कबू बच्चे कब अपमान कर देंगे कोई पता नहीं एक महात्मा जी हमारे बड़े प्रेमी हैं बड़े विद्वान संत हैं 90 वर्ष से ऊपर आयु है अभी भी खूब चलते हैं। तो महाराज जी एक गांव में गए एक पंडित जी बोले महाराज आप बहुत बड़े विद्वान हो हमारे लड़के को ले जाओ पढ़ाओ कुछ योग्य बनाओ बोले ठीक है बस में बैठ गए रोडवेज की बस में 11-12 साल का लड़का था पंडित जी का लड़का था उसमें बस में, बस में रोना शुरू किया उसको याद आ गई मम्मी की 11-12 साल का लड़का रोया जैसी रोया तो उस समय कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी कि वो बाबा जी लड़के बच्चे चुराते हैं वो बस के लोगों ने कर रोको बस रोको बस रोको बस हे देखो बाबा जी लड़का ले जा रहा है दो बच्चा रो रहा है आओ देखा ना ताओ बस में बैठे जितने यात्री थे सब सबने जिसपे जो बना सो प्रहार किया आज भी उनके शरीर में गांठ पड़ी हुई किसी ने नहीं पूछा कहा जा रहे हो बच्चा कौन है किसका कुछ मारो मारो मारो इसको बस खड़ी कर दी पिटाई की उनकी को तब किसी ने कहा तो मर जाएगा बेचारा बाबा जी छोड़ दो छोड़ दिया अब कहा चलो ऐसे नहीं थाने पहले चलो इसको बच्चा पकड़ता है वो बस को थाने ले आए जैसे ही थाने में बस आई वो थानेदार जो था ना वो उन्हीं महाराज का चेला था गुरुजी के कपड़ा फट गए लोहू लुहान हो गए गुरुजी वो देखते ही गुरुजी को कुछ पड़ गया हमारा उसको गुरु गुरु साक्षात परब्रह्म बड़े उच्चकूट के संत जैसी बस वाले ने देखा कि थानेदार साहब ने तो उनको लंबी दंडोत की उसने बस से स्टार्ट की भगा सब चले गए यात्री बोले गुरुजी आपकी क्या हालत हुई रिपोर्ट लिखें इनको पकड़ें, बोले किसी को मत पकड़ो कुछ मत कहो ये अमुक गांव का लड़का है इसके घर भेजाओ पुलिस की जीप से क्यों अब तो बस तो चली गई तो पुलिस की गाही में बिठा के महात्मा जी को उस बच्चे को गांव भेज दिया है पिताजी बोले तो महाराज जी इतने जल्दी बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई बोले पढ़ाई भी हो गई और गुरुदक्षिणा भी मिल गई बिना पढ़ाई क्या गुरुदक्षिणा देखो पूरे सब ये खतरा है महाराज बालक बढ़ रहे एक स्वभाव छोरा छोरी छुरी छुरी माने हथियार अस्त्र का संपर्क भीतर क्रूरता पैदा करता है समय हुआ तो अखाड़ों की स्थापना हुई हमारे संतों ने धर्म की रक्षा के लिए गोरक्षा के लिए हथियार भी उठाया लेकिन हथियार रखना इसलिए साधक की तपस्या का विनाश करने वाला है कभी क्रोध आया तो हिंसा अवश्य उससे होगी और हिंसा होगी ये देव दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा ये जितने बड़े बड़े बम बने हैं ना कभी न कभी तो फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे फूटेंगे तब क्या हालत होगी पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है एक बार हमने अखबार में पढ़ा था कि ये जो बन चुकी ये, ये बात लगभग पंद्रह साल पुरानी होगी 15 साल नहीं होंगे शायद कम समय हुआ अटल जी ने परमाणु परीक्षण कब किस समय किया था हो गया होगा हैं? हाँ तो अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस समय की बात अखबार में आया था हमने पढ़ा था कि इतना बारूद तैयार हो चुका है कि पूरे संसार को 40 वार पूरी तरह मिटाया जा सकता है चालीस बार पूरी दुनिया को समाप्त किया जा सकता है इतनी बारूद इकट्ठी हो चुकी है इतने बारूद की ढेरी पर सब लोग बैठे हैं दंड व्यवस्था शासक के हाथ में रहने दो ईश्वर के हाथ में रहने दो साधक का सबसे बड़ा शस्त्र है उसका भजन है साधु के लिए इस हथियार से बड़ा कोई हथियार नहीं ये सबसे बड़ा हथियार इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं तो छोरा छोरी छुरी तीन चीज बुरी। वृद्धो यूनाभ्युदय मतिना श्रद्धया सेवनिया पूर्वक युवा का धर्म है वो ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध की सेवा करें अब तीसरी आखिरी बात सुन लो स्त्री कुंबच्च प्रभुवती यदा तद्धि गेहम जिसको अपने घर में आग लगानी हो अपने घर को पूरी तरह ध्वस्त करना हो समाप्त करना हो उसको चाहिए कि पुरुष वाला काम तो स्त्रियों को दे दे और स्त्रियों वाला काम पुरुष करने लगे बस घर उजड़ जाएगा स्त्री तुंबच्च प्रभुवती यदा स्त्री जब पुरुष बन जाती है घर में तो सारा घर नष्ट हो जाता है महाराज स्वयं मनु की बहू है सुरुचि मनुजी के पुत्र उत्तानपाद की पत्नी है मनु महाराज की बहू है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी पर आज सुरुचि पुरुष बनी हुई है स्त्री पुंबक बनी हुई है और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो स्त्रीण पुरुष होता है स्त्री में आसक्त पुरुष होता है वह व्यक्ति कभी भी अपने विवेक का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होता उत्तान का कर्तव्य था कि वो डांट कर कहते कि अरे तू अरे मेरी तेरी ही बड़ी बहन का पुत्र है मेरी ज्येष्ठ महारानी का पुत्र है मेरा ही पुत्र है तो भला मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता अरे किसी का भी बालक गोद में बैठ सकता है फिर मेरा बड़ा बालक मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता बच्चों के प्रति तो सब दया का व्यवहार करते हैं तू छोटे बच्चे के प्रति इतनी क्रूरता का व्यवहार क्यों कर रही है एक वाक्य भी नहीं बोल सके क्योंकि वे स्त्री थे नीचा सिर कर लिया पहले तो ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिताजी कुछ विरोध करेंगे जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा शब धुबजी रोते हुए अपनी माता के पास आ गए आहा। माता ने पूछा, पूछ बत्स बत्स बच्च कस्को पहे तुष्ते कश्वाभिनती को बेटा तेरे क्रोध का कारण क्या है किसने तेरा अनादर किया है तेरे पिता तो सत्य दीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं क्या तेरे पिता को लोग नहीं जानते है? का मतलब है पुत्र का अपमान पिता का ही अपमान है तेरा अपमान तेरे पिता का अपमान है तेरे पिता को लोग नहीं जानते क्या सिकते हुए रोते हुए ध्रुव जी ने सारी बात बता दी धन्य है माता हो तो सुनीति के जैसी हो माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव में द्वेश के संस्कार नहीं भरे कहा बेटा तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए तुम्हारी सौसेली माता सुरुचि ने जो बात कही है वो ठीक कही है तू मेरी जैसी मंद भाग्य का पुत्र है मैं कमजोर भाग्य वाली हूँ तो क्योंकि नहीं पुण्य बताम। रे सपत्न मुच्य नो देश कर्तव्य कृत युरा सत्पर्त शक्नो दाक प्रणाम है सुनी माता को आह मेरे पुण्य बलिष्ठ होते तो मेरा और मेरे पुत्र का अपमान कौन कर सकता मेरे ही अपने कर्म कमजोर हैं पुण्य कमजोर हैं बेटा उद्वेग नहीं करना चाहिए पूर्व जन्मों में मैंने जैसा किया था तूने जैसा किया था वैसा हमारे और तुम्हारे सामने उपस्थित है संसार में किसी को दोष मत दो कौन किस का अपमान करने वाला है कौन किसका सम्मान करने वाला है कौन किससे ले सकता है और कौन किसको दे सकता है न कोई लेता है न कोई देता है न कोई अपमान करता है न कोई सम्मान करता है अपने किए हुए पूर्वकत कर्मो के अनुसार अपमान सम्मान निंदा तिरस्कार ये सब पूर्वकृत कर्मों के अनुसार होता है हमने जो दिया था वो हमको मिल गया और जो हमने किसी का छीना था वह हमारा छिन गया इसमें क्या लेना देना किसी को कर्मों का एग्रीमेंट कहते हैं सबको चुकाना पड़ता है देखो रामावतार में इंद्र के अंश बाली को राम जी ने मारा मारा कि नहीं मारा सुनि सुग्रीव मारी हो बाली ही एक कही बाहम रुद्र शरणागत तो जब कृष्णावतार हुआ तब वहां भी सूर्य के पुत्र कर्ण हैं और इंद्र के पुत्र अर्जुन हैं वहां सूर्य पुत्र की सहायता की इंद्र पुत्र का वध किया यहां इंद्र पुत्र की सहायता की सूर्य पुत्र का कर्ण का वध करवाया उलट पलट करना पड़ेगा बदला तो लेना पड़ेगा लोग तो यहां तक कह देते हैं कि भगवान ने बहेलिए के जैसे बाली को बाण मारा तो फिर जरा नाम के व्याध ने भगवान के तलुए में बाढ़ मारा भगवान को जरूरत नहीं पर भगवान दिखा रहे हैं की चाहे जितना बड़ा हो जैसा करोगे वैसा भरो महाराज जी हमारे पूज्य श्री हरे राम बाबा जी महाराज एक बड़ा सुंदर भाव कैसे देंगे यारो यारो एक दिन मो In the morning. I've yeah. been. झूठे सभी गरू पर दुखी होना हमने कुछ किया था उसको हम भोग रहे हैं देखो बेटा पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख तो जो छड़ी छत्र लगा के सिंहासन पर बैठा है राज्य सिंहासन प्राप्त होना छत्र प्राप्त होना मत वाले हाथी प्राप्त होना सेवा में तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं यह पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है हम लोगों के पुण्य कमजोर हैं बेटा तुम्हारी माता सुरुचि ने पूर्वजन में अच्छे पुण्य किए होंगे इसलिए वो महाराज की विशेष कृपा पात्र है तुमने कम पुण्य किए होंगे हमने कम पुण्य किए होंगे इसलिए तुम हमारे पुत्र हुए पर बेटा कितना बढ़िया श्लोक है विष्णु पुराण का लिखने योग्य श्लोक है माता सुनीति कह रही है तथापि दुख न भवान कर तुम्हारा हसी पुत्र का यत्सते नई से नुष्यति मानवा फिर भी बेटा तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्यों जिस मनुष्य को जितना मिल जाए ना उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए जितना मिले उतने से भी कम अपनी योग्यता समझो तो प्रसन्न रहोगे ध्यान में यही बात आपकी महीने की पांच हजार रूपये की आय है तो आप समझो हे प्रभो हम इस लायक भी कहाँ थे आप बड़े दयालु हैं आपने पांच चार घर बैठे दे दिए महाराज हमारे लिए तो बहुत है अब मान लो पांच लाख रुपए महीने की आमदनी है और आपके मन में संतोष नहीं है तो आप कहेंगे हे प्रभु हमारे पड़ोसी को तो 50 लाख रुपए महीने की आमदनी हमें 5 लाख नहीं क्यों है तो 5 लाख का सुख तुम नहीं भोग पाओगे जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान जितना धन जितना वैभव जितनी विद्या हो उसको उसी में संतोष रहना चाहिए भैया हमारे लिए तो इतना ही बहुत है हमको ज्यादा की जरूरत नहीं ये सुखी होने का मूल मंत्र है ईश्वर ने तुमको जहां जिस स्थिति में रखा है उसमें तुम संतुष्ट रहो बस संतोषी सदा सुखी और असंतोषी सदा दुखी संतोषी सुखी रहता है हा हा बेटा एक मंत्र में तुम्हें दे रही हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है संसार की सारी संपत्ति सारा वैभव सारा सुख बिना बुलाए तुम्हारे निकट आ जाए बहुत बढ़िया श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक इतने गुण किसी व्यक्ति में आ जाएं, संसार की सारी विशेषता सारी महिमा उसको बिना बुलाए अपने बिना चाहे प्राप्त हो जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा बिना चाहे ऐसा जीवन किसी व्यक्ति का बन जाए ऐसा जीवन सुशीलो भवत धर्मात्मा मैत्र प्राणी से निम्नम यथाप्रवण पात्र मयाद सुशीलो भव धर्मात्मा हे बेटा तू तव सुशीलो भव बेटा तुम उत्तम शील गुण से संपन्न हो जाओ सबसे बड़ा गुण है शील गुण शील गुण से श्रेष्ठ कोई गुण नहीं है शीलवान का लक्षण क्या है हम कैसे समझें कि ये शीलवान है शीलवान व्यक्ति अहम शून्य होता है विनम्र होता है अहम शून्य हुए बिना विनम्रता नहीं आ सकती शीलवान व्यक्ति में विनम्रता होती है। जब हम शीलवान शब्द का स्मरण करते हैं तो रघुनाथ जी की छवि हमारे नेत्रों के सामने आती है हमारे वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर श्रीकृष्ण की छवि नेत्रों के सामने आती है हमारे ठाकुर जी का सबसे बड़ा गुण शील गुण ही तो है शीलवान व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो वो अपने बड़प्पन के अहंकार में नहीं रहता है शीलवान व्यक्ति बड़े से बड़ा होता हुआ भी छोटे से छोटे को गले से लगा लेता है ये शीलवान का लक्षण वाल्मीकि महर्षि कहते हैं शीलेन लोकान जयती राम जी ने अपने शील गुण से सबको जीत लिया अरे राम जी राम जी ने रावण को बाण से नहीं मारा अपने शील गुण से जीते जी मार डाला रावण वध तो पहले ही कर दिया था राम जी ने वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है रावण विशाल रस को लेकर सामने खड़ा है सुग्रीव जी उदास हो गए भीषण जी उदास हो गए क्या करें कैसे करें श्री हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान मैं आपका वाहन हूं मैं आपका रथ हूं आप मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाइए जैसे भगवान नारायण गुरु जी की पीठ पर आरूढ़ होते हैं आप मेरे कंधे पर आरूढ़ हो जाइए। राम जी ने कहा जैसी इच्छा राम जी हनुमान जी के कंधे पर विराजमान हुए दोनों चरण लटका लिए सरकार ने ऐसे हनुमान जी इतने विशाल हो गए कि रावण छोटा रह गया उनके सामने रावण का क्रोध बहुत चढ़ गया उसने कहा अरे यही बाणर सबसे खतरनाक है इसने लंका में आग लगाई और यही आज मुझे नीचा दिखा रहा है तो राम जी से युद्ध छोड़कर रावण हनुमान जी से युद्ध करने लगे गया हनुमान जी उसके अस्त्र शस्त्रों को ऐसे पकड़ के जैसे कोई तिनका पकड़ के एक हाथ से चट्ट तोड़ दे ऐसे तोड़ के फेंक देते हनुमान तब उसने तीन अभमंत्रित बाण हनुमान जी के ऊपर प्रयोग किए जिनको रोका नहीं जा सकता था वे अभिमंत्रित बाण हनुमान जी के ललाट में धस गए दूसरा होता तो उसका प्राणन तो हो जाता पर हनुमान जी तो अवध हैं। मंत्र शक्ति से प्रेरित बाण भी हनुमान जी का कुछ अनिष्ट नहीं कर सके हनुमान जी ने तीनों बाणों को बाएं हाथ से ललाट से निकाला और रावण के सामने तोड़ के उनको फेंक दिया पर बाणों के निकलते ही उनके ललाट से रक्त झरने लग गया हनुमान जी के ललाट से रक्त के कण जैसे ही सरकार के चरण पर गिरे राम जी क्रुद्ध हो गए रावण मुझसे युद्ध करो मेरे वाहन से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और केवल एक मुहूर्त में 48 मिनट के युद्ध में राम जी ने त्रिलोक विजयी रावण की वह दशा की जो दशा उसके जीवन में कभी नहीं हुई थी आज के पहले उसके रथ को घोड़ों को तारथी को उसके अंगरक्षकों को सैनिकों को साफ को समाप्त कर दिया जो जो अस्त्र उठाता उठाती राम जी उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, रावण के हाथ में कुछ नहीं रह गया एक एक धनुष रह गया केवल धनुष को भी राम जी ने टुकड़ा कर दिया एक उसका टूटा हुआ टुकड़ा रह गया वो तो टुकड़े को हिला हिला अपनी रक्षा कर रहा था तो मन में सोच रहा था कि राम जी तो बड़े धर्मात्मा हैं मेरी सेना भाग गई मेरे संरक्षक मारे गए मेरे घोड़े मेरा रथ समाप्त हो गया मेरे कवच छिन्न भिन्न हो गया मैं समरांगण में निहत्था खड़ा हूँ फिर भी धर्म विग्रह श्री राम मारित जिनके लिए कहता था रामो विग्रहवान धर्म वो विग्रहवान श्री राम मुझ शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हैं रावण पंडित था उसकी समझ में आ गया कि एक टूटे हुए धनुष के टुकड़े को भी मैंने अपनी रक्षा के लिए वर्ण कर रखा है जब तक जीव अपनी रक्षा का प्रयास खुद करता है तब तक प्रभु की रक्षा नहीं करते उस रक्षा के उपकरण का त्याग कर दे तो प्रभु रक्षा कर लेंगे ये बात रावण की समझ में आई तो रावण ने उस टूटे हुए टुकड़े को जैसे ही छोड़ा फेंक दिया राम जी ने अपनी धनुष की प्रत्यंता को उतार दिया और पहले तो हनुमान जी से कहा हनुमान आज तुमने जो मेरे युद्ध का थोड़ा सा कौशल देखा है ममवा त्रम्बक वाल्मीकि वा। रामण की, की पंक्ति है ऐसा पराक्रम या तो मेरे में है या त्रिनेत्रधारी भगवान शिव में है हरिहर को छोड़कर ऐसा पराक्रम ब्रह्मांड में किसी में नहीं हो सकता रावण की दशा करना अब रावण की जब धनुष की प्रत्यक्षा ढीली कर दी तो रावण सोचने लग गया कि अरे यदि युद्ध में राम जी कहीं इस अवस्था में पहुंचे तो मैं अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ सकता था तो राम जी ने ऐसा व्यवहार मेरे प्रति किया अब राम जी क्या बोल रहे हैं यो सुनो राम जी ने कहा जाना मैं दशक्रीव रणार्दित दशक्रीव मैं जानता हूं आप आज के युद्ध में थक गए हैं जय पराजय से दुखी नहीं होना चाहिए जाएं विश्राम करें औषधि का सेवन करें और यदि स्वस्थ हो जाएं, तो उत्साह पूर्वक रणभूमि में कल दर्शन दें, यह दशरथ नंदन राम रणांगण में आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत है रावण लज्जित हो गया हजारों घड़ा पानी पड़ गया मैं जिनसे सदा तपसी कह के जाने उपट भाषा का प्रयोग करता हूँ मेरे जैसे प्रबल शत्रु से इतनी मीठी बाणी में बात कर रहे हैं राम तुमने मुझे आज ही मार डाला रावण को मारना क्या है रावण के रावणत्व को मार देना यह राम जी का वनवास के प्रकरण में ंगवेर पर पहुंचे हैं सरकार निषाद राज गुह दर्शन करने आए राम जी उसके खड़े हो गए आओ मित्रवर, आओ अगवानी की है गुह निषाद ने सांत प्रणाम किया रामजी ने उठा के हृदय से लगाया भैया निषाद राज गुह ये लोग आपके कुटुम्ब परिवार के हैं हाँ प्रभु तो मैंने तो पहली बार इनको देखा है परिचय कराओ गुह ने कहा भगवान ये नारी समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं ये मेरी पूज्या जन्मदात्री माता हैं। इतना सुनते ही रामजी दौड़े और जिस भाव से वे कौशल्या के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं पर ब्रह्म परमात्मा शील सिंधु श्री रघुनाथ जी ने गुह की माता के चरणों में मस्तक नवा दिया माता के सुस्त पयोधरों में भी दूध टपकने लग गया मन में भाव हुआ ये छोटे से लाला होते इनको गोद में लेकर दुलार करती गर्ग संहिता के अनुसार वही निषाद की माता ब्रज में फल विक्रेणी बनी और स्वयं बालकृष्ण प्रभु ने गोद में बैठकर उसे कृतार्थ किया हां हां। लोग अपने बाप को बाप नहीं कहते विपत्ति पे पड़ने पर पर आमिष भोजी गीध को पिता कहने वाला हमारे श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और कौन है नहीं। पिता के समान गीध राज का आदर किया वाल्मीकि रामायण में है महाराज लक्ष्मण जी से रामजी ने रोते हुए कहा कि जब तक गृधराज जटायु पंचवटी में थे लगता था मेरे पिताजी का हाथ हमारे मस्तक पर है पर लक्ष्मण में आज मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं पितृहीन हो गया ऐसा कौन होगा सबरी के आतिथ्य को स्वीकार करके यह कहने वाला और कौन हो सकता है कि ऐसा स्वाद मुझे अन्यत्र कहीं नहीं आया गुरुजी के यहां नहीं आया राज महलों में नहीं आया जनकपुर में भी नहीं आया जैसा स्वाद माता सबरी तुम्हारे इन कंदमूल फलों में आया सुनु सीता पतिशील स्वभाव मोल लमन तन पुलक नयन जल सोनर खेर खाओ सीता पति शील स्वभाव खाने वाली रक्त पीने वाली बाल हत्यार में पूतना को अपनी माता की गति देने वाला हमारे श्री कृष्ण के जैसा और कौन होगा अहो वकीय तन का जिघा कया पाय दाधे लेे गति भातृचिता कंबा दयालु शरण ब्रजेन कंबा दयालु शरण व्रजे दयालू शरण कंबार दयालु शरण प्रजेमा एक द्रुप जिसने द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष को कह दिया एक राजा के एक निर्धन के साथ क्या मित्रता हो सकती है अरे ब्राह्मण भूखे हो तो सीधा सामान लो और घर जाओ हमारी तुम्हारी कोई मित्रता नहीं मित्रता बराबरी में होती है एक तो ये है द्रुपद और दूसरे हमारे ठाकुर जैसे ही तीन अक्षर का नाम सुदामा कान में पड़ा द्वार का भीत प्रभु व्याकुल हो गए सुदामा सुदामा कहकर दौड़ पड़े उपहृत्या पाद पादावने जनी अग्रही राजन भगवान पावन अग्रहितिसाराजन भगवान लोक पावन सुधामा जी को कहना पड़ा क्वाहम दरिद्र पापीय कृष्ण स्त्री निकेतन कहा मैं पापीस्त दरिद्र ब्राह्मण कहा श्रीनिवास श्रीकृष्ण ब्रह्मबंधु रिप् बाहुभ्या परिरंभित मेरे जैसे ब्रह्मबंधु का आलिंगन किया यह है भगवान का स्वभाव गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए मातु की गतिताही दी कृपालु यादव राए मातु की गतिताही दीन कृपालु यादव राए भगवान शील गुण से अपनाते हैं जीवों को भगवान में शील गुण न हो तो कोई भी जीव भगवान की शरणागति के योग्य ही नहीं होगा अपनी थकुराई की थसक में भगवान रहें, तो बात ही नहीं करेंगे किसी की ओर देखेंगे ही नहीं वो तो भगवान है अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान सारथी बन गए भगवान दूत बन गए भगवान ने अत्यंत अकिंचन दासी पुत्र विदुर के घर में उनकी कुटिया में साग भाजी खाई अलौनी विदुरानी के केले के छिलके खाए ये क्या है ये शील गुण है केवट को भुजाओं में भर के हृदय से लगा लिया ये क्या है ये शील गुण है हमारे ठाकुर में ये शील गुण है और ऐसे ठाकुर को भजने वालों में भी वो गुण आ जाता है उनकी दृष्टि में अमीर गरीब का भेद नहीं होता वे तो प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले होते बेटा धुब सुसीलो भव बेटा तुम उत्तम सील से संपन्न हो जाओ सुसीलो भव धर्मात्मा तुम धर्मात्मा हो जाओ देखो धर्माचरण करना अलग बात है और धर्मात्मा होना अलग बात है धर्मात्मा माने क्या होता है धर्मात्मा शब्द का अर्थ क्या है धर्म ही है आत्मा जिनका आत्मा का अर्थ क्या है अंतकरण जिनका मन जिनकी बुद्धि जिनका चित्त जिनका अहम धर्म से सना हुआ है वो तक प्रोत है उसको धर्मात्मा कहते हैं कई बार हम दिखावे में तो धर्म का आचरण करते हैं पर हमारे मन में धर्म नहीं होता हमारी बुद्धि में धर्म नहीं होता हमारे चित्त में धर्म नहीं होता ये बड़े बड़े नेता कुंभ के अवसर पर माघ के महीना में त्रिवेणी संगम में भी गोता लगा लेते हैं कि टीवी वाले लोग दिखा दें कि नेता जी ने वहाँ गोता लगाया बड़े धर्मात्मा हैं भले ही चार चार महीना न नहा स्नान करना तो धर्म है पर वो जो धर्म का प्रदर्शन है वो बाहरी धर्म का प्रदर्शन है भीतर से उनके धर्म में कोई रुचि नहीं है बेटा तुम बाहर से धर्म धर्म का आचरण करके धार्मिक मत मनो तुम धर्मात्मा बनो तुम्हारा अंतकरण धर्ममय हो जाए जिसका अंतकरण धर्ममय होता है वो खुद कष्ट भले ही सहले पर कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है तुमको कष्ट मिल गया सहलो पर तुम अपने व्यवहार से किसी को पीड़ित मत करो मैत्र भव मैत्र मैत्र भव मानी बहुत बढ़िया श्लोक है ये विष्णु पुराण का श्लोक लिखने योग्य है सुशीलो भव धर्मात्मा धर्मात्मा भव मैत्र भले ही तुमको कोई शत्रु मानता हो पर तुम अपनी बुद्धि से निश्चय कर लो इस धरती पर मेरा कोई शत्रु नहीं तुम सबको अपना मित्र मानो निज प्रभु में देख जगत के ही सन विरोध यदि हम किसी से विरोध कर रहे हैं तो जिसके प्रति विरोध कर रहे हैं उसमें भी तो हमारे प्रभु बैठे हैं तो हम भगवान से ही विरोध कर रहे हैं इसलिए सभी में भगवान का दर्शन करते हुए सभी प्राणियों के मित्र बन जाओ किसी के प्रति शत्रुता का भाव मत रखो प्राणी हिते रहता सभी प्राणियों के हित में लग जाओ चिंतन में लग जाओ हे बेटा यदि इतने गुण तुम्हारे में आ गए तो जैसे समुद्र में बिना बुलाए सब नदियां आ जाती हैं ऐसे ही संसार के सारे सद्गुण सारी संपत्ति सारी प्रतिष्ठा बिना कामना इच्छा के तेरे निकट आ जाएगी इन्हीं श्लोकों का अनुवाद गोस्वामी जी ने मानसी में किया है जिमि सरिता सागर पही जाही यद्य पिता सिमिति सीमित जल भरही तला सिमी सद सज्जन पहिमी सुख संपति बुलाए जिमी सुखदा बिन बुलाए धर्मशील पह काल शांत हो गया ध्रुव जी ने कहा माता जी सुरुचि माता के दुर्वचनों से द्वेष की आग मेरे भीतर झट रही भबक रही थी पर माता जी जैसे कोई शीतल बदली बरस जाए और अंगारों को ठंडा कर दे आपकी वचनामृत रूपी बद्री ने मेरे चित्र को शीतल कर दिया मैं शांत हो गया हूं मां नहीं तत् दुर्वचसा भिन्ने हृदय ममतिष्ठती पर माता क्या कहें द्वेश की अग्नि को शांत हो गई है लेकिन अभी भी आपका पूरा पूरा उपदेश में धारण नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि विमाता के वचन के घाव बार बार उठ जाते हैं इसलिए तो हम तथा यतिम यथा सर्वोत्तमोत्तम स्थानम प्राप्त यशेषाण जगता मिपूजित मैं वही प्रयत्न करूंगा कि इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम स्थान मुझे प्राप्त हो जो जगत में पूजित हो और माता वह पुत्र भी किस काम का जिसके कारण उसकी माता को बार बार लज्जित होना पड़े अभी सुरुचि कहती है कि अब तुम भी अनुभव करती हो कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं पर मैया मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा कि जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक तेरा नाम लोग आदर पूर्वक लेंगे राजा सनमाप नो तू पिता दत्तम तथा क्या बढ़िया बात इसका अनुवाद इस भाव विष्णु पुराण का अनुवाद श्री मलुकदास जी ने अपनी वाणी में ध्रुव चरित्र लिखा उसने इस भाव का अनुवाद किया विष्णु पुराण कैसा होगा ध्रुव जी कहते हैं पिता का दिया हुआ सिंहासन मेरा भाई उत्तम ले पर मुझे किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं चाहिए मुझे किसी देवी देवता का दिया हुआ भी नहीं चाहिए मुझे यदि कुछ चाहिए तो अपने प्रभु से चाहिए ये है भक्ति हम भगवान का दिया हुआ चाहते हैं हम दुनिया का दिया हुआ नहीं चाहते हैं। स्वामी जी दुनिया देगी इतना तो गायेगी इतना और भगवान सब कुछ देने के बाद भी संकोच करेंगे इनके जैसा देने वाला कोई नहीं है जो संपति दस सी सरप करी रावण शिव पहकोच सहसरी अत्यंत संकोच पूर्वक भगवान ने दिया जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमा सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रवुना हम भगवान का दिया हुआ लेंगे हम पिताजी का दिया संसार का दिया हुआ हमको नहीं चाहिए इसलिए मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दो जिस पद को मेरे पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया मेरे पिताजी के पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया और मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया वह पद मैं प्राप्त करूँगा पिताजी कौन पुस्तान कहा मिला उनको ध्रुवपद कुत्तान पाद के पिता कौन मनु कहा मिला उनको ध्रुपद मनु जी के पिता ब्रह्मा जी कहा मिला उनको ध्रुपद ब्रह्मलोक से ऊपर ध्रुपद है जगत पितामह ब्रह्मा भी जिस पद तक नहीं पहुंचे वो पद मुझे मैं उस पद को प्राप्त करूंगा माँ और तो वो पद कौन देगा जो ब्रह्मा का भी आराध्य होगा वही वह पद देगा दूसरा नहीं जिसका माताजी ने सिर पे हाथ रखा बेटा जाओ भजन करने के लिए जाओ और अब जैसे ही ध्रुव जी बिठूर नगर जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं उससे चले हैं ध्रुव जी देखो कोई भी जीव जब भजन का पक्का निश्चय करके चलता है तो फिर उसको पथ प्रदर्शक खोजने नहीं पड़ते पथ प्रदर्शक मिल जाते हैं ईमानदारी से इच्छा तो हो महापुरुष आज भी घूम रहे हैं किसी सुपात्र को खोजते हुए कोई मिले तो ईमानदारी से भगवान को बढ़ने वाला भागवत जी में ये बात नहीं लिखी है विष्णु पुराण में लिखी है सप्तः आ गए सातों ऋषि ध्रुव जी के सामने उपस्थित हो गए हैं सदर्श मुनि सत्र पूर्व ग्रुवा कृष्णा दिनोत्तरी सुन सात ऋषियों को कृष्ण मृग चर्म पर बैठकर हाथ में कुशा लेकर के, ले के बैठे हुए देखा तो सप्तर्षियों के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया श्री मलुकदास ने भी सप्तर्षियों के मिलने का वर्णन किया है उनके ध्रुव चरित्र पर विष्णु पुराण का प्रभाव अधिक है चरणों में प्रणाम किया ध्रुव जी ने कहा कि भगवान मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव हूं। निर्वेदा जुस्माकम प्राप्त मंत्रिकम निर्वेदात ग्लानी के कारण वैराग्य के कारण निर्वेद के कारण आपके चरणों में आया हूं सप्तर्षि हंसने लगे बोले तेरी आयु चार वर्ष की हो चुकी है पांचवी वर्ष की आयु में तू चल रहा है इतना छोटा बच्चा उसको ग्लानि हो गई ये निर्वेद तो बड़े बड़ों को होता है इतनी छोटी बात पर तुझे ग्लानी कैसे हो गयी न चिंतम भ्रिय न चैवेष होगा तव पश्याम बालक बालक जब तक पिता माता जीवित होते हैं तब तक, तक संतान को चिंता नहीं करनी पड़ती तेरी माँ भी जीवित है तेरे पिता भी जीवित है और आत्मरख पिता नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पिता है फिर भला तू दुखी क्यों है कई बार शरीर में कोई बड़ा भारी रोग पैदा हो जाए तो भी ग्लानी हो जाती है तेरे शरीर में कोई रोग भी नहीं है आदि व्याधि भी नहीं है फिर निर्वेद किन निमित्त से फिर ये निर्वेद किस लिए हुआ है कथ्यता यदि विद्यते ध्रुव जी ने कपट नहीं किया ध्रुव जी ने कहा मेरी बिमाता सुरुचि ने जो हमसे कटु कटुवाणी का प्रयोग किया है वो तीखे वाणी के बाण मेरे कलेजे में विधरे वही मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं मैं उत्तम पद चाहता हूँ सप्तर्षि हंसने लगे बोले अहो क्षात्रम परम तेजो बालस्या पियदर क्षमा सपत्निया मातृप्तम यदि हृदया नापसर पति अरे देखो क्षत्रियों का तेज कैसा विचित्र होता है चार पा, अभी पांच वर्ष का पूरा नहीं हुआ ये बालक चार वर्ष की आयु पूर्ण की है पांचवी में चल रहा है और इतनी छोटी सी बात की गांठ इसने बांध ली ये क्षत्री लोग कम क्षमा वाली क्षमा नहीं होती इनमें ये गांठ बांध लेते हैं महात्माओं ने कहा क्या चाहिए तुमको कथ्यताम यदि रोचते तुम अपने मन की बात कहो बहुत प्यारा श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है ना हम अर्थम अभी न तत्थान में कम महर्षियों मैं अर्थ नहीं चाहता इससे एक बात प्रमाणित होगी कि ध्रुव जी अर्थार्थी नहीं है सचै नहीं चाहता राज्य सिंहासन भी नहीं चाहता मैं वह पद चाहता हूँ जिसको आज तक किसी ने नहीं भोगा जो किसी का उच्चिष्ट नहीं है और सब जूठन खाते में जूठन खाने वाला नहीं जो अनुच्छिष्ट पद हो वो मैं चाहता हूँ हम हाँ महाराज जी सभी ऋषियों ने अलग अलग उपदेश दिए हैं सप्तर ऋषि क्या उपदेश देंगे एक एक श्लोक का उपदेश लेकिन है बहुत प्यारा श्लोक उपदेश जल्दी जल्दी में उतना रस हमको आएगा नहीं इसलिए आप लोग कल उसको बड़े प्रेम से सुनना कल हम सीधे यही शुरू करेंगे सुरभि शक्ति आराधना महोत्सव का निमंत्रण आपको सूचना ये गोरक्षार्थ शारदी नवरात्रि अनुष्ठान सितम्बर दो हजार पचहत्तर आश्विन शुक्ला प्रतिपदा ऐसी दसवीं तक आश्विन नवरात्रि में 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक सूरत महानगर में गुजरात का महानगर सूरत उसमें सूर्य प्रकाश रेसिडेंसी के पीछे अणुब्र द्वार के पास स्थित लाइट सूरत में ये हो रहा है श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा शाखा सूरत इसकी आयोजिका है कुछ पथमेड़ा महाराज जी की सनिधि में ये मंगलमय उत्सव हो रहा है इस उत्सव की आपको सूचना है और आप सागर आमंत्रित हैं और पहुँच करके सेवा का लाभ ले सकते है बस बात इतनी है कि यदि आपको पहुंचना हो तो पहुंचने की सूचना इस पत्रक में लिखे हुए नंबरों के अनुसार पहले से ही आयोजकों तक पहुंच जाए तो फिर आपके आवास निवास प्रसाद आदि की उत्तम व्यवस्था की जा सकेगी जय जय श्री राम बोलिए गौ माता की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की आज व्यासपीठ से हमें तिरमला तीर्थ की पूरी जानकारी और ध्रुव चरित्र का दशा स्वादन कराया गया मैं हमारे कथा यजमान गोवक्ता गोलोकवासी राधा देवी धर्म पत्नी श्री ताराजी सुपुत्र श्री कर्तानी जागरवाल परिवार के सुपुत्र श्री हरिशंकर जी श्री सुखराज जी एवं स्वर्गीय बलवंत जी की धर्म पत्नी साथ में इंद्र सिंह जी साकरणा श्री सूरजमल जी कुरा श्री मोह सिंह जी कुरड़ा श्री महेंद्र सिंह जी कुरड़ा श्री सिंह जी श्री सुभाष जी संखवाली और गंगा सिंह जी बासनी गोपाल जी नून चेन्नई आपसे आग्रह करूंगा आप पढ़ा रहे और व्यासपीठ की आरती कराए कान सिंह जी बरना सत्यनारायण जी चंपाखेड़ी कर्णाराम जी बागरा भरत जी ताल आप भी पढ़ा यजमान परिवार ऐसी आग्रह सपरिवार पदा करके ब्यास फीट की आरती कराओ किशोर जी चौकना आप भी पदा रहे आरती श्री गैया मई आती आरती हरण आती अर्ध काम तयी अभी चले अमन मुक्ति पर मानव सौभाग्य विधाय प्यारी पूजन गैया गैया मैया अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता मधुर अमीर दुधान प्रदाता मधुर अमिया दुखान प्रदाता रोग शोक संकट परिद्राता भवसागरित दृढ़ आरती री गैया मैया आयो ने आरो के विकाजी दुख रहें दारे के विरा दुख थी थी दुख सुख मातों की समृद्धि प्रकाशनी विमल विवेक सुखी दया गैया से सेवक हो जाए दुखदाय पै सुधारियावती माए शत्रु मित्र सबको सुखदाय ह स्वभाव विश्व गैया की आरती र्री गैया मैया की आरती हरण विष्वैया की आरती गैया